शो टॉक महावीर मेरी दृष्टि में नंबर 15 महावीर ने ना तो नियंता को स्वीकार किया ना किसी समर्पण को ना किसी गुरु को न शास्त्र को न परंपरा को तो ये प्रश्न बिल्कुल ही स्वाभाविक उठ सकता है कि क्या ये महावीर का घोर अहंकार नहीं था क्या महावीर अहंवादी नहीं थे ये प्रश्न स्वाभाविक है और जो व्यक्ति परमात्मा को स्वीकार करता है नियंता को नियंता के प्रति समर्पण करता है गुरु को स्वीकार करता है गुरु के प्रति समर्पण करता है शास्त्र परंपरा के प्रति झुकता है साधारणता हमें विनम्र विनीत निरअहकारी मालूम पड़ेगा इन दोनों बातों को ठीक से समझ लेना उपयोगी है पहली तो बात यह कि परमात्मा के प्रति झुकने वाला भी अहंकारी हो सकता है और ये अहंकार की चरम घोषणा हो सकती है उसकी कि मैं परमात्मा से एक हो गया हूं अहम ब्रह्माष्टमी की घोषणा अहंकार की चरम घोषणा भी हो सकती है यानी ऐसा हो सकता है कि मैं साधारण मनुष्य होने को राजी नहीं हूं मेरा अहंकार इस बात के लिए राजी नहीं है कि मैं साधारण मनुष्य हूं मैं परमात्मा होने की घोषणा के बिना राजी ही नहीं हो सकता हूं नित ने कहा है कि यदि ईश्वर है तो फिर एक ही उपाय है कि मैं ईश्वर हूं और यदि ईश्वर नहीं है तो बात चल सकती है अगर ईश्वर है तो फिर मेरे अहंकार को इससे नीचे उपाय नहीं है कोई कि मैं ईश्वर हो जाऊं ईश्वर के प्रति समर्पण भी ईश्वर होने की अहमता से पैदा हो सकता है एक बात दूसरी बात यह ख्याल रखने चाहिए कि समर्पण में अहंकार सदा मौजूद ही है समर्पण करने वाला सदा मौजूद ही है समर्पण कृत्य है अहंकार का ही एक आदमी कहता है कि मैंने परमात्मा के प्रति स्वयं को समर्पित कर दिया है यहां हमें लगता है कि परमात्मा ऊपर हो गया और ये नीचे ही हमारी गलती है समर्पण करने वाला कभी भी नीचा नहीं हो सकता क्योंकि कल चाहे तो समर्पण वापस लौटा सकता है कल कह सकता है कि अब मैं समर्पण नहीं करता असल में कर्ता कैसे नीचे हो सकता है समर्पण में भी कर्ता सदा ऊपर है वो कहता है, मैंने समर्पण किया है परमात्मा के प्रति और अगर मैं नहीं है तो समर्पण कोई कैसे करेगा किसके प्रति करेगा इसे समझने तो महावीर की स्थिति समझ में आ सकती है महावीर नितान्थी निरअहकार यानी उतना अहंकार भी नहीं है कि मैं समर्पण करूं वो मैं तो चाहिए ना समर्पण करने को वो समर्पण करने का कर्तत्व तो भाव चाहिए और जैसा मैंने कहा कि जो व्यक्ति समर्पण करता है वो समर्पण मांगता है वो मांग एक ही सिक्के का हिस्सा है दूसरा महावीर अगर समर्पण मांगते करते ना तो तो अहंकारी होते लेकिन महावीर में समर्पण किया भी नहीं मांगा भी नहीं यह परम निर्हंकारिता अल्टीमेट एगोलेसनेस हो सकती है और मेरी दृष्टि में है यानी समर्पण करने योग्य भी तो अहंकार चाहिए आखिर मैं ही समर्पित होऊंगा ना नियंता को भी मैं ही स्वीकृत करूंगा ना महावीर के अस्वीकार में ऐसा नहीं है कि नियंता नहीं है ऐसा अस्वीकार है अस्वीकार का कुल मतलब इतना ही है कि स्वीकार नहीं है इसे ठीक से समझ लेना जरूरी है अस्वीकार का मतलब यह नहीं कि अस्वीकार पर जोर है कि महावीर सिद्ध करते घूम रहे हैं कि कोई परमात्मा नहीं है कोई ईश्वर नहीं ना ये वे सिद्ध करते नहीं घूम रहे हैं उनके अस्वीकार का कुल इतना ही मतलब है कि वे सिद्ध करते नहीं घूम रहे हैं कि ईश्वर है नियंता है अस्वीकार जो है वो फलित है अस्वीकार घोषणा नहीं है अस्वीकार पर जोर भी नहीं वे सिर्फ स्वीकृति की बातें नहीं कर रहे हैं न समर्पण की बात कर रहे हैं न वे ये कह रहे हैं कि कोई गुरु नहीं है कोई शास्त्र नहीं कोई परंपरा नहीं भी वो नहीं कह रहे हैं बस वे गुरु के प्रति समर्पित नहीं है शास्त्र के प्रति समर्पित नहीं परंपरा के प्रति समर्पित नहीं ये फलित है यह हमें दिखाई पड़ता है कि वे समर्पित नहीं है लेकिन समर्पण के लिए भी अहंकार चाहिए अगर कोई व्यक्ति नितांत अहंकार शून्य हो जाए तो कैसा समर्पण कौन करेगा समर्पण समर्पण कृत्य है एक्शन है और कृत्य के लिए कर्ता चाहिए और अगर कर्ता नहीं है तो समर्पण जैसा कृत्य भी असंभव है फिर जब कोई कहता है मैंने समर्पण किया तो समर्पण से भी मैं को ही भरता है समर्पण भी उसके मैं का ही पोषण है मैं कोई साधारण नहीं हूं मैं ईश्वर के प्रति समर्पित हूं एक संत के पास तथाकथित संत कहना चाहिए सम्राट अकबर ने खबर भेजी कि बड़ा उत्सुक हूं दर्शन को मिलने को तुम्हें सुनने को तथाकथित संत ने खबर भिजवाई वापस कि हम तो सिर्फ राम के दरबार में झुकते हम ऐसे आदमियों के दरबारों में नहीं झुका करते युवती क्या कह रहा है ये ये है कह रहा है कि हम तो सिर्फ राम के सामने झुकते ऐसे आदमियों के सामने नहीं झुका करते और हम राम के दरबार के दरबारी हो गए हम कोई आदमी के दरबार के दरबारी होंगे ऊपर से दिखता है कि आदमी कितनी बढ़िया बात कह रहा है लेकिन बड़े गहरे अहंकार से निकली हुई बात मालूम पड़ती अभी इसे आदमी और राम में फर्क है और ये निरंतर ये भी कहा चला जा रहा है कि सब में राम है अकबर भर को छोड़ देता है अकबर भर में राम नहीं सब में राम सीता को देखा चला जा रहा है लेकिन अकबर में अटक जाता है और वहां उसका अहंकार घोषणा कर देता है कि मैं कोई ऐसा आदमी थोड़ी आदमियों के दरबारों में बैठूं मैं तो राम के दरबार में होने की सूचना भगवान को स्वीकार किया है वह अहंकार सुनने होंगे हो सकता है यह अहंकार की अंतिम चेष्टा हो अहकार भगवान को भी मुठ्ठी में ले लेना चाहता है उसकी तृप्ति नहीं होती संसार को मुठ्ठी में लेने से आखिर में भगवान को भी ले लेना चाहता महावीर के पास एक सम्राट गया और उस सम्राट ने कहा कि सब है आपकी कृपा से राज्य है संपदा है अंतहीन विस्तार है सैनिक है सुख है सुविधा है शक्ति है सब है लेकिन इधर मैंने सुना है कि मोक्ष जैसी भी कोई चीज है तो मैं उसको भी विजय करना चाहता हूं क्या उपाय कितना खर्च पड़ेगा सम्राट ने कहा उपाय तो क्या है खर्च तैयद क्या पड़ेगा सब लगा सकता हूं हसे होंगे महावीर क्योंकि एक आदमी ने सम्राट है तो सब जीता जीता है उसने बहुत इंतजाम कर लिया अब इधर खबर मिली है कि मोक्ष जैसी भी एक चीज है और ध्यान जैसी भी एक अनुभूति है तो उसके लिए भी खर्च करने को तैयार हूं यानी ऐसा न रह जाए कि कोई कहे कि आदमी को मोक्ष भी नहीं मिला ध्यान भी नहीं मिला तो महावीर ने उससे कहा खरीदने को ही निकले हो तो तुम्हारे ही गांव में एक श्रावक है उसके पास चले जाना उससे पूछ लेना कि एक सामायिक कितने में बेचेगा एक ध्यान कितने में बेचता है खरीद लेना उसको उपलब्ध हो गया है ना समझ सम्राट उस आदमी के घर पहुंच गया और बड़ा हैरान हुआ देख के वो अत्यंत दरिद्र आदमी तो उसने सोचा इसको तो पूरी खरीद लेंगे सामायिक का क्या सवाल है इसमें कोई झंझटी नहीं इस पूरे आदमी को ही चुपता खरीदा जा सकता है लेकिन कोई बात ही नहीं तो बड़ी सरल बात हुई थी तो उसने पूछा है कि एक सामायिक महावीर ने कहा है कि खरीद लो उस आदमी से जाग के तो आदमी हंसने लगा उसने कहा कि चाहो तो मुझे खरीद लो लेकिन सामायिक खरीदने का कोई उपाय नहीं सामायिक तो पानी होती है उसे खरीदा नहीं जा सकता लेकिन अहंकार उसको भी खरीदने निकलता है भगवान को भी खरीदने निकलता है अहंकार भगवान को भी छोड़ नहीं देना चाहता मुट्ठी के बाहर ऐसा कोई न कहे कि बस तुम्हारे पास धन ही धन है और कुछ भी नहीं धर्म बिल्कुल नहीं अहंकार धर्म को भी खरीदने जाता है लेकिन हमें ये दिखाई पड़ना बहुत मुश्किल होता है असल में कठिनाई क्या है हमारे मन में दो चीजें है या तो अहंकार है या विनम्रता है विनम्रता अहंकार का ही रूप है ये हमारे ख्याल में नहीं है निर अहंकार का हमें पता ही नहीं अहंकार अहंकार की विधायक घोषणा है विनम्रता अहंकार की निषेधात्मक निगेटिव घोषणा है और निरअहकार की कोई घोषणा नहीं विनम्रता की भी नहीं इसलिए कोई महावीर को विनम्र नहीं कह सकता यह बड़ा मुश्किल होगा कहना महावीर को विनम्र नहीं कहा जा सकता क्योंकि विनम्र होता ही वही है जिसके भीतर अहंकार होता है अहंकार हाँ, को दबाता है झुकाता है मिटाता है गलाता है वो कहता है मैं तो धूल से भी पैरों में हूं लेकिन होता है इससे इस फर्क नहीं पड़ता उसके होने में रत्ती भर फर्क नहीं वो कहेगा मैं धूल से भी तेरे चरणों की धूल भी नहीं हूं धूल धूल से भी नीचा हूं लेकिन हूं होने की घोषणा जारी रहती है इसलिए हम अहंकारी को समझ सकते हैं जो कहेगी सब कुछ मैं हूं हम विनम्र को समझ सकते हैं जो कहे कि मैं कुछ भी नहीं आपके चरणों की धूल हूं लेकिन निरअहकारी को हम नहीं समझ सकते क्योंकि ना तो वो ये घोषणा करने आएगा कि मैं सब कुछ हूं और ना वो ये घोषणा करने आएगा कि मैं आपके पैरों की धूल हूं वो घोषणा ही नहीं करेगा क्योंकि निरअहंकार की कोई घोषणा ही नहीं वो अघोषणा है तो महावीर जो नियम परमात्मा गुरु कोई चरण झुकने के लिए इन सबके प्रति जो कोई कोई संबंध नहीं रखते उसका कारण यह नहीं कि अहंकारी उसका कारण कुल इतना है कि न वे अहंकारी न विनम्र है और विनम्र न होने से हमको कठिनाई होती क्योंकि हम दो ही तल पे सोच सकते हैं या तो विनम्र या अहंकारी और हम भूल जाते हैं कि वो दोनों एक ही चीज की मात्राएं निरअहकारी को तोलना एकदम मुश्किल हो जाए मुश्किल इसलिए हो जाएगा हमारे पास तोल नहीं हमारे पास तराजू ही दो का है हमारे पास तराजू ही अहंकार का यानी हमें ऐसा लगता है कि जिस आदमी में कम अहंकार है वो विनम्र है जिसमें ज्यादा अहंकार है वो अहंकारी लेकिन निरअहकार का मतलब होता, होता, होता, वो विनम्र भी भी नहीं होता। आविनम्र भी नहीं असल में इस भाषा में वो होता ही नहीं और तब उसकी घोषणाएं इन तलों पर प्रकट नहीं होती, फिर फलित अर्थ हम लेते हैं महावीर नियंत्रता के प्रति गुरु के प्रति परंपरा के प्रति न तो विनम्र है ना अविनम्र है ठीक से समझा जाए तो ये बातें असंगत है महावीर के लिए इससे कुछ लेना देना नहीं मैं बड़े वृक्ष के पास से निकलूं और नमस्ना, नमस्कार न करूं तो आप कोई भी मुझे अविनम्र नहीं कहेंगे लेकिन एक महात्मा के पास से निकलूं और नमस्कार न करूं तो आप कहेंगे अविनम्र लेकिन यह भी हो सकता है कि मेरे लिए दरख्त महात्मा बिल्कुल बराबर हो नहीं मेरे लिए असंगत हो ये बात असंगत हो इस इस बात से मुझे कुछ लेना देना ना हो लेकिन आपकी तौल में एक स्थिति में फकीर एक गाँव से निकल रहा है और एक आदमी एक लकड़ी उठाकर उसको मारा है पीछे से चोट लगने से लकड़ी उसके हाथ से छूट गई है और एक तरफ गिर गई है उस फकीर ने पीछे लौट कर देखा लकड़ी उठाकर उस आदमी के हाथ में दे दी और अपने रास्ते चला गया एक दुकानदार ये सब देख रहा है उसने फकीर को बुलाया कि कैसे पागल हो तुम्हें उसने लकड़ी मारी उसकी लकड़ी छूट के गिर गई तो तुमने सिर्फ इतना ही कृत्य किया कि उसकी लकड़ी उसको उठा उठाकर वापस देकर अपने रास्ते पे चले गए तो उस फकीर ने कहा एक दिन मैं एक झाड़ के नीचे से गिरता था उसकी एक शाखा गिर पड़ी मेरे ऊपर तो मैंने कुछ ना किया मैंने कहा संयोग की बात कि जब शाखा गिरनी थी उसके नीचे आ गए तो शाखा सरकार के रास्ते के किनारे करके मैं चला गया था संयोग की बात की इस आदमी को लकड़ी मारनी होगी हम पड़ गए <laughs> तब इसकी लकड़ी छूट गई थी तो उसको उठाकर देख गए और हम क्या कर सकते हैं हम अपने रास्ते चल पड़े जो मैंने वृक्ष के साथ व्यवहार किया था वही मैंने इस आदमी के साथ भी किया एक स्थिति ऐसी हो सकती जहां हमारे प्रश्न असंगत हो जाते इनरेलीवेंट हो जाती क्योंकि हम जब सोचते हैं तो हम दो ही में सोच सकते हैं द्वंद्व में सोच सकते हैं और जो लोग भी द्वंद्व के बाहर होते हैं वो हमेशा मिसअंडरस्टूड होते हैं ये उनका भाग्य है ये उनकी नियति है क्यों उनको कभी नहीं समझा जा सकेगा क्योंकि जिस तल पर हम समझ सकते थे उस तल पर उनका कोई भी रूप नहीं बनता है कि वे कैसे आदमी है महावीर अविनम्र है इगोइस्ट है विनम्र है हम है कुछ करना मुश्किल है क्योंकि ऐसा कोई प्रसंग ही नहीं जिसमें वे कोई भी घोषणा करते हो तब हमारे ऊपर ही निर्भर रह जाता है कि हम निर्णय कर लें, और हमारे निर्णय वे होने वाले हैं जो हमारी तौल है हमारा मापदंड महावीर उस तौल के बाहर है इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि महावीर से ज्यादा निर्अहकारी थोड़े ही लोग हुए हां महावीर से ज्यादा विनम्र लोग हुए महावीर से ज्यादा अहंकारी लोग हुए लेकिन महावीर से ज्यादा निर्अहकारी लोग मुश्किल से हुए महावीर से ज्यादा विनम्र आदमी मिल जाएगा जो झुकझुक के जमीन पर झुकझुक के नमस्कार करे महावीर झुकेगे ही नहीं क्योंकि कौन झुके किसके लिए झुके वो बात ही व्यर्थ है वो बात ही बात ही व्यर्थ है फिर जब कोई आदमी झुकता है तो हम कहते हैं विनम्र लेकिन किस लिए झुकता है किसी अहंकार की पूजा में किसी अहंकार की पूजा में ही झुकता है ना किसी अहंकार के पोषण में ही झुकता है ना और महावीर तो कहते हैं कि मेरा अहंकार तो बुरा है ही किसी का भी अहंकार बुरा है मैं झुकूं और आपकी बीमारी बढ़ाऊं ये भी बीमान अगर इसे हम ठीक से समझें तो मैं झुकूं आपके चरणों में और आपके दिमाग को फिराऊं, ये भी पाप है कि मैं तो झुकूंगा आपको बड़ा रस भी आएगा कि आदमी बड़ा विनम्र है लेकिन रस ही इसलिए आएगा कि आपके अहंकार को तृप्ति मिलती चली जाएगी तो महावीर से तो कोई पूछे तो वो कहेंगे कि देवताओं का दिमाग भी आदमी ने खराब कर दिया अगर कहीं भगवान भी हो तब तक पागल हो गया होगा ये जो ये जो झुकना चल रहा है ये दूसरे के अहंकार को पोषण चल रहा है निर अहंकारी न तो अहंकार में जीता न अहंकार को पोषण देता इसलिए उसके जीवन का तल उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल बदल जाती है उसे पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है कि हम उसे कहां पकड़े और कहा तोले इसलिए महावीर के साथ भी कठिनाई मालूम हो सकती है दूसरा कपिल पूछते हैं क्या पूछा तुमने आप प्रेम बेशम हाँ, हां मैं कहता हूं कि प्रेम सदा बेसर थे प्रेम सदा बेसर थे क्योंकि जहां शर्त है वहां सौदा है जहां हम कहते हैं कि मैं तब प्रेम करूंगा जब ऐसा हो जब मैं कहता हूं कि मैं प्रेम करूंगा जब तुम ऐसा करो या ऐसे हो जाओ या ऐसे बनो तब मैं तुम्हें प्रेम करूंगा ऐसा आदमी प्रेम को शर्त से बांध रहा है और ऐसा आदमी प्रेम को खो रहा है महावीर की जिन शर्तों की बात की है वे प्रेम के संबंध में नहीं है महावीर यह नहीं कहते कि जगत ऐसा करे तो मैं प्रेम करूंगा जगत मुझे भोजन दे तो मैं प्रेम करूंगा नहीं ये बात ही नहीं है प्रेम का मामला ही नहीं है महावीर तो ये कहते हैं कि अगर जगत को मेरे प्रति प्रेम हो अगर अस्तित्व को मेरे प्रति प्रेम हो तो मुझे कैसे पता चले मैं कैसे जानू ये सारा अस्तित्व मुझे बचाना चाह रहा है और उपयोगी मान रहा है और समझ रहा है कि मैं जीव एक क्षण और तो इसके लिए फायदा हो जाए ये मुझे कैसे पता चले इसे मैं कैसे जानू तो महावीर कहते हैं कि मैं कुछ सर्त लगा देता हूं जिनकी पूर्ति मुझे खबर दे देगी कि अभी जीना है अभी काम का हूं मेरा मतलब समझे ना महावीर ये नहीं कह रहे कि शर्त जगत पूरी करेगा तो मैं प्रेम करूंगा जगत के प्रति प्रेम तो है ही ये सवाल ही नहीं है शर्त का कोई शर्त प्रेम पाने के लिए नहीं बांधी जा रही है सिर्फ इस बात की जानकारी के लिए बांधी जा रही है कि अगर मुझे जिलाना हो तो जगत मुझे जिला मैं नहीं जीऊंगा महावीर ये कह रहे हैं कि मैं अपनी तरफ से जीने का उपक्रम नहीं करूंगा ये मेरी मेरी चेष्टा नहीं होगी कि मैं जीऊ असल में हो भी यही सकता है क्योंकि जिसका मैं ही मिट गया हो अब उसे जीने की लालसा जिजीवि सा क्या हो सकती है अब तो यही हो सकता है अगर जरूरत हो जिसे समझो मैं बोल रहा हूं बोलने के दो कारण हो सकते हैं या तो बोलना मेरी भीतरी वासना हो कि मैं बिना बोले न रह सकू यानी मुझे बोलना ही पड़े अगर एक कमरे में कोई भी ना हो तो दीवार से बोलना पड़े तब बोलना मेरी विक्षिप्तता होगी क्योंकि तब बोलने से मैं बोलने वाले से मेरा कोई संबंध ही नहीं मैं भीतर बेचैन हूं और मुझे कुछ बोलना है निकालना जैसा पागल बोलता है रास्ते पर अकेले में भी बोलता है दीवाल से भी बोलता है इससे फर्क नहीं पड़ता कि सुनने वाले बैठे हों तो जरूरी नहीं है कि बोलने वाला आदमी पागल ना हो ये कोई जरूरी नहीं ये तो पता तब चलेगा जब हम उसे अकेली दीवाल के पास छोड़ दें और वो न बोले तो अगर बोलना भीतरी पागलपन है तो सुनने वाला सिर्फ बहाना है निमित्त उस पे जबरदस्ती थोपा जा रहा है लेकिन अगर बोलना भीतरी पागलपन नहीं है और मेरी अपनी कोई जरूरत नहीं है और मुझे लगता है कि तुम्हारी जरूरत है तुम्हारे काम आ जाऊं तब मैं शर्त लगा दूंगा ताकि मुझे पता तो चल जाए कि मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूं कि अपने लिए बोल रहा हूं तो मैं कहूंगा चुप बैठना तो ही मैं बोलूंगा यानी मुझे यह तो पता चल जाए कि तुम सुनने को तैयार हो तुम सुनने को आए हो अगर तुम सुनने को ही नहीं हो तब भी मैं बोले चला जा रहा हूं तब वो मेरा बीतरी पागलपन हो गया तुम्हें एक शर्त लगा दूंगा कि तुम चुप होकर सुनना तुम बैठ के सुनना तो मैं बोलूंगा और जिस क्षण तुम उठ के खड़े हो जाओ या बोलने लगो मैं बोलना बंद कर दूंगा विदा हो जाऊंगा मेरा मतलब समझ रहे हो ना महावीर ये कह रहे हैं इस पूरे अस्तित्व से अगर जरूरत हो दरख्तों को अगर हवाओं को सूरज को चांद तारों को परमात्मा को टोटल को परमात्मा महावीर के लिए व्यक्ति नहीं है समग्र को अगर जरूरत हो मेरी तो बताया जाना की मेरी जरूरत है तो मैं चलता चला जाऊंगा जिस दिन तुम कह दोगे जरूरत नहीं तो अब मेरी कोई जरूरत नहीं है एक इंच भी आगे जाने की तो महावीर की जो शर्त है वो प्रेम के लिए लगाई गई शर्त नहीं है वो शर्त अपने होने के लिए लगाई गई शर्त है कि मैं अभी बिखर जाऊंगा इस क्षण एक क्षण भी मैं नहीं कहूंगा कि और मुझे रुक जाने दो अभी मुझे कुछ कहना था अभी मुझे कुछ करना था ये सवाल नहीं है तुम्हारी खबर आ जाए तो मैं अभी बिखर जाऊंगा दोबारा उनका आना भी जगत की जरूरत है बिल्कुल ही जगत की जरूरत है जगत की ही जरूरत है लेकिन जैसे ही किसी व्यक्ति को आनंद उपलब्ध होता है जैसे ही किसी व्यक्ति को आनंद उपलब्ध होता है वैसे ही सारे जगत के प्राणों से पुकार करने लगते हैं कि बांटो क्योंकि जगत इतना दुख में है इतनी पीड़ा में इतने कष्ट में कि जब भी कभी कोई एक व्यक्ति भी आनंद को उपलब्ध हो जाता है तो सारे जगत के प्राणों से ही पुकार घूम घूम कर उसके पास पहुंचने लगती है कि बांटो वो बांटना ही आता है वो बांटने की जो जो चारों तरफ से उठा हुआ दबाव है वही लौट आता है ये एकदम से हमें दिखाई नहीं पड़ता मुझे लोग पूछते हैं आप किस लिए बोलते हैं तो उनका सवाल ठीक ही है क्योंकि बोलता मैं हूं तो सवाल मुझसे पूछा जाएगा ये ख्याल में आना कठिन है कि कोई सुनने को आतुर हो गया इसलिए बोलता हूं जगत की स्थिति में तो घटनाएं उल्टी घटेंगी मैं बोलूंगा तब सुनने वाला आएगा लेकिन अंतस जगत में घटनाएं इससे बिल्कुल भिन्न है कोई सुनने वाला पुकारेगा तभी मैं बोलूंगा जैसे कि हम नदी के किनारे खड़े हो जाए तो नदी में दिखाई पड़ता है कि सिर नीचे है और पैर ऊपर लेकिन वस्तुता जो किनारे पे पर खड़ा है उसका सिर ऊपर है पैर नीचे लेकिन नदी में जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है जीवन में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो उल्टे बनते हैं अंतस्तल पे जो प्रतिबिंब है वो बिल्कुल उल्टे हैं अंतस्थल में सुनने वाला पहले मौजूद हो जाता है तब बोलने वाला आता है बाहर के जगत में बोलने वाला पहले दिखाई पड़ता तब सुनने वाला इकट्ठा होता है इसको हमें ख्याल में ना आए तो मुश्किल हो जाती महावीर को नहीं कह सकोगे जाके कि आप क्यों बोल रहे हो क्योंकि महावीर कहेंगे कि तुम क्यों सुन रहे हो तुम सुनने पहले आ गए हो तब मैं बोलने आया मगर हमें ये दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि जिस जगत पर हम जीते हैं वो छाया का प्रतिफलन का रिफ्लेक्शन का जगत है वहां चीजें सीधी नहीं वहां चीजें उल्टी वहां बिल्कुल चीजें उल्टी वहां में सब चीजें उल्टी दिखाई पड़ती जैसी वे नहीं है और तब हम उसी हिसाब से सब सोचते हुए चलते हैं अगर महावीर तुम्हारे गांव में भी आएंगे तो तुम कहोगे कि क्यों आए हैं आप यहां और मजा ये है कि ने बुलाया था लेकिन लेकिन तुम्हारे बुलेने के बुलाने के प्रति भी तो तुम चेतन नहीं हो उतने भी तो तुम कॉन्सियस नहीं हो और महावीर को यह पीड़ा भी झेलनी पड़ेगी कि तुम्ही बुलाया था तुम्हें पूछोगे कि कैसे आप आए हैं बुद्ध एक गांव में जा रहे हैं सुबह सुबह का वक्त है भी उस गांव में प्रवेश करने को है और एक लड़की एक ग्रामीण लड़की एक किसान लड़की अपने पति के लिए भोजन लेके खेत की तरफ जाती तो रास्ते में बुद्ध को कहती कि मैं जब तक न लौटाऊ बोलना शुरू मत कर देना तो बुद्ध उससे कहते है तेरे लिए तो मैं आ रहा हूं भागा हुआ अगर तू ना होगी तो बोलना शुरू करके भी क्या करूँगा आनंद बहुत मुश्किल में पड़ जाता वो पूछता आप ये क्या कहते इस लड़की के लिए भागे चले आ रहे हैं दूसरे गांव का इसी लड़की के लिए और देखो वही लड़की मुझसे कहती है कि बोलना शुरू मत कर देना जब तक मैं ना आ जाऊं ओ मैं उसी के लिए आ रहा हूं फिर वो लड़की चली गई है गांव में बुद्ध पहुंच भीड़ गए भीड़ खुट्टी हो गई लोग कहते हैं आप बोले अब आप शुरू करें और बुद्ध चारों देखते वो लड़की अभी तक नहीं ला होती और आनंद कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे कि आप उस लड़की के लिए रुके आप बोले तो बुद्ध ने कहा मैं जिसके लिए आया हूं और जो रास्ते में मुझे कह भी गई कि रुकना ये कैसे हो सकता है कि मैं बोल दू सांझ गिरने लगी लोग विदा होने लगे हैं तब वो लड़की भागी हुआ वो कहती है बड़ी मुश्किल में पड़ गई पति को बीमार हो गया उसको कोई कोई कीड़ा काट गया है कुछ हो गया मैं वहां उलझ गई और मैं बड़ी परेशान थी कि कहीं आप बोलना शुरू न कर दो बुद्ध कहते लेकिन तेरे बिना बोल के करता थे क्या तेरे लिए भागा हुआ आया तुझे पता नहीं तू ने मुझे पहले बोलाया मैं पीछे चला हूं लेकिन हमारी दुनिया में जहां हम जीते हैं वहां चीजें बिल्कुल उल्टी वहां बुद्ध पहले आए हैं पीछे लड़की सुनती है और तब हमारे सब सवाल उल्टे क्योंकि हमारे सब सवाल जहां से उठते हैं वहां चीजें बिल्कुल उल्टी महावीर के प्रेम में कोई शर्त नहीं है शायद उतना बेसर्त प्रेम ही कभी नहीं हुआ बिल्कुल बेसर्त है प्रेम लेकिन महावीर अपने अस्तित्व के लिए सरते बांध रहे हैं वो जो सरते हैं वो अपने अस्तित्व के लिए वो तुम्हारे प्रेम के लिए नहीं वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारा प्रेम भी विदा हो चुका है अस्तित्व को जरूरत नहीं हो मैं जी चला जाऊं तब बेमानी हो जाएगी एक क्षण भी नहीं एक क्षण भी मुझे खबर कर देना और कोई परमात्मा को महावीर मानते नहीं जो कि खबर कर दे कोई भगवान नहीं जो कह दे कि बस लौट आओ ये तो पूरा अस्तित्व समग्र ही खबर करे तो पता चलने वाला और कोई उपाय नहीं महावीर अगर किसी भगवान को मानने वाले हों तो ये कह देंगे कि मुझे कह देना तो मैं विदा हो जाऊं लेकिन समग्र अस्तित्व तो कैसे कहेगा हवाएं कैसे कहेंगी फूल कैसे कहेंगे वृक्ष कैसे कहेंगे चांद तारे कैसे कहेंगे डिस्टेंस कैसे कहेगा तो महावीर कहते हैं कि मैं सर्त लगा लेता हूं ताकि मुझे पता चलता जाए कि बस अब इसके आगे नहीं जाना अब बात खत्म हो गई मेरी जरूरत विदा हो गई मैं चुकता हो गया इस करुणा को हम नहीं समझ सकते कि एक क्षण भी वे हम पर बोझ की तरह नहीं जीना चाहते वे एक क्षण को भी बोझ नहीं बनना चाहते हैं क्योंकि जो मुक्ति बनने की कामना लेकर खड़ा हो वो बोझ नहीं बन सकता है शर्त जो है वो अपने अस्तित्व के लिए है वो प्रेम के लिए नहीं प्रेम तो सदा बेसर्त है लेकिन अपना अस्तित्व सदा सशर्त होना चाहिए अपना अस्तित्व बेसर्त हो जाए तो बहुत मुश्किल की बात है वो प्रेम प्रेम के ऊपर भारी पड़ेगा बहुत भारी पड़ जाएगा एक और बात है मेहर बाबा की बता रहे थे आप कि दो बार एक्सीडेंट जब होने लगा पता चल गया था लेकिन आप पत्ते की भांति अपने तो आप को खुला छोड़ने कहते हैं नंबर तीन जब दलाईला मैं से आया तो आपने उसको ठीक बोला जी कैसे एक विषय हाँ हाँ हाँ असल में मेहर बाबा को मैं कहूंगा गलत क्योंकि बचना चाहते हैं वे खुद मेहर बाबा के अंदर जो प्रेरणा उठी वो परमात्मा की हो सकती है ये दूसरी बात इसको फिर पीछे पूछ लेना मेहर बाबा को मैं कहूंगा गलत क्योंकि वे खुद बचना चाहते हैं प्रेरणा परमात्मा की होती तो उस हवाई जहाज में किसी को भी ना बैठने दिया होता वो हवाई जहाज तो गिरा ही मेहर बाबा ही बच गए ना वो हवाई जहाज के लोग मरे ही प्रेरणा परमात्मा की होती तो वो कहते हवाई जहाज को नहीं जाने दूंगा चाहे मुझे मार डालो इसको आगे नहीं बढ़ने दूंगा प्रेरणा अपने ही जीवन अस्तित्व की है तो खुद तो बच गए हवाई जहाज तो चला गया उस मकान में जिसमें वो ठहरने गए थे खुद तो नहीं ठहरे लेकिन किसी को उन्होंने कहा कि इसमें कोई मत ठहरे मकान रात गिर गया कोई ठहर भी सकता था मेहर बाबा को मैं गलत कहूंगा क्योंकि बचने की आकांक्षा अपनी है और दलाई को मैं गलत नहीं कहूंगा क्योंकि अपने बचने की कोई आकांक्षा ही नहीं दलाई के लिए बचना तो यही सरल हुआ होता कि वो वहीं रह जाता और चीनियों के साथ हो जाता तो दलाई को बचना ज्यादा सरल था वो ज्यादा सुविधापूर्ण था दलाई तो मुश्किल में पड़ा अपने लिए तो मुश्किल में पड़ गया बचा है कुछ जो सबके काम का है इसे फर्क समझ लेना मेहर बाबा बच रहे हैं खुद दलाई बचा रहा है कुछ जो सबके काम का और उस बचाने में दलाई अपनी जान को दांव पर लगा रहा है मेरा ख्याल ले रहे हो तुम दलाई अपनी जान को दांव पर लगा रहा है दलाई का भागना दांव पर लगाना है जान को और एक अर्थ में शायद वो कभी नहीं लौट सकेगा वो रुक जाता है कर लेता वो राजा भी बना रह सकता था वो पत्ते भी हो सकता था इसमें कोई कठिनाई ना थी सारा यश वैभव सब चल सकता था बात कुल इतनी कि वो चीन को स्वीकृति दे देता तुम हमारे मालिक हो हम तुम्हारे उपनिवेश हैं बात खत्म होती थी नहीं इसने अपने को नहीं बचाना चाहा ये सब खो के सब बर्बाद करके सारे सारी जिंदगी को कष्ट में डाल के भागा है कुछ और बचाने को जो इसके अपने बचने से भी ज्यादा मूल्यवान है जो ये मरेगा तो भी कोई हर्ज नहीं लेकिन कुछ बच जाएगा जो जो आगे काम पड़ सकता है इसका हमें ख्याल नहीं है तो, तो मैं जब कहता हूं अहंकार के लिए बचाना अपने लिए बचाना तो दो कोड़ी की बात है उस अर्थ में तो आदमी को पत्ते की तरह जीना चाहिए सूखे पत्ते की तरह हवाएं जान ले जाएं। लेकिन जहां तक सबके हित में आने वाली कोई बात हो सबके कल्याण में आने वाली कोई बात हो और कुछ ऐसी संपदा हो जो कि मेरे होने ना होने से संबंधित नहीं है पीछे भी काम पड़ सकती है उसके बचाने के लिए जरूर कुछ श्रम किया जा सकता है महावीर भी वो श्रम कर रहे हैं ये जो ये जो जो मैं फर्क कर रहा हूं वो फर्क सिर्फ इतना है कि तुम अपने स्वार्थ के लिए उपयोग कर रहे हो कि तुम्हारा कोई भी स्वार्थ नहीं उसी दृष्टि से एक को गलत कहूंगा एक को सही कह दूंगा निर्णायक बात यह होगी कि उसका अपना कोई स्वार्थ है निजी या कि वृहत्तर दलाई को कोई छाती में छुरा मार दे तो दिक्कत नहीं है कठिनाई नहीं है लेकिन जो उसके पास है और निश्चित ही एक ऐसी इजुटर साइंस उसके पास है जो इस समय पृथ्वी के दो चार लोगों की समझ में आ सकती पास होने की तो बात दूर है क्योंकि तो पिछले डेढ़ दो हजार वर्ष से सारी दुनिया से टूट के अलग तिब्बत एक प्रयोग कर रहा है हमें ख्याल में नहीं होता यह हमें ख्याल में नहीं होता दूसरा महायुद्ध हुआ दूसरा महायुद्ध जर्मनी जीत सकता था सिर्फ एक आदमी जर्मनी छोड़कर भाग गया और हारना पड़ा वो आइंस्टीन जर्मनी जीत सकता था जर्मनी के हारने की कोई कारण ना था लेकिन जो सीक्रेट थे वो एक आदमी के हाथ में थे आइंस्टीन और वो था यहूदी और यहूदियों को सताए जाने के कारण आइंस्टीन ने जर्मनी छोड़ दिया जो एटम बम अमेरिका में बना वो बर्लिन में बना होता सीक्रेट एक आदमी के पास था एक ही आदमी के पास था बस वो सीक्रेट जाके अमेरिका में उपयोगी हो गया एटम वहां बना हेरोमा पे गिरा हो सकता था लंदन पे गिरता कि न्यूयॉर्क पे गिरता कि मास्को पे गिरता कुछ पक्का नहीं था एक बात पक्की थी कि आइंस्टीन के बिना वो कहीं भी नहीं गिर सकता था जहां आइंस्टीन होता वो वहीं उसके काम में आने वाला था आज तो तुम हैरान हो कि इतनी कीमत कभी नहीं थी लोगों में आज दुनिया में 10-12 वैज्ञानिकों की इतनी कीमत है कि अरबों रुपए देकर एक वैज्ञानिक को चुरा लेना काफी बड़ी बात है खरबों खर्च हो जाए कोई फिक्र नहीं एक वैज्ञानिक को फुसला लेना काफी बड़ी बात है एक वैज्ञानिक से एक सीक्रेट लेना काफी बड़ी बात क्योंकि वो दस बारह ही लोगों की आज हाथ में सारी बात है दुनिया की जिस तरह पदार्थ के विज्ञान के संबंध में यह स्थिति हो गई है ठीक वैसी स्थिति अध्यात्म विज्ञान की भी आज मुश्किल से दुनिया में दो चार लोग हैं जो उस गहराई पर समझते लेकिन उनके पास भी पूरा का पूरा हजारों वर्षों के अनुभव का सार नहीं एक घटना तो मैं बताऊं एक आदमी था गुरजीएफ गुरजीएफ ने अपनी जिंदगी के पहले वर्ष एक अद्भुत खोज में लगाए जैसा कि इस सदी में किसी आदमी ने नहीं किया पिछली सदियों में किसी ने नहीं किया पंद्रह बीस मित्रों ने यह निर्णय लिया कि दुनिया के कोने कोने में जो भी आध्यात्मिक सत्य छिपे हैं वो सब अलग अलग कोनों में चले जाएं और उन सत्यों को खोज के जब खोज लें तो लौट आए और बीसों मिलके सब अपने अनुभव बता दें ताकि एक सुनिश्चित विज्ञान बन सके ये बीस आदमी दुनिया के कोने कोने में चले गए इनमें कोई तिब्बत जाने वाला था कोई भारत कोई ईरान कोई इजिप्त कोई यूनान कोई चीन कोई जापान ये सारे दुनिया में भट्ट फैल गए इन बीसों आदमियों ने बहुत खोज की पूरी जिंदगी लगा दी क्योंकि एक एक आदमी की जिंदगी बहुत छोटी थी जो जानने को था वो बहुत ज्यादा था अब अगर एक आदमी सूफियों के पास सीखने जाए तो पूरी जिंदगी लग जाती है। क्योंकि सूफियों का व्यवस्था यह है कि एक फकीर एक सूत्र सिखाएगा वर्ष लगा देगा दो वर्ष लगा देगा फिर कहेगा कि अब तुम फला आदमी के पास चले जाओ इसके आगे वो तुमसे बात करेगा तो दूसरे फकीर के पास चले जाओगे और वर्ष दो वर्ष तो सेवा करो उसकी हाथ पर दाबो उसके वो जो कहे मानो क्योंकि क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं कुछ बातें ऐसी हैं कि वे तुम्हें तभी दी जा सकती हैं जब तुम इतना धैर्य दिखलाओ, नहीं तो तुम उसके योग्य नहीं पात्र नहीं तो वो धैर्य अगर उतना न हो तो तुम्हारा पात्र टूट जाएगा वो चीजें तुम्हें नहीं दी जा सकती उन बीस लोगों ने सारी दुनिया में खोजबीन की और वे बीस लोग बूढ़े होते होते करीब लौट के मिले उनमें से कुछ तो मर गए कुछ कभी नहीं लौटे कहां खो गए पता नहीं चला लेकिन चार छह जो मित्र लौटे उन्होंने जो जो सूचनाएं दी उन सूचनाओं के आधार पर गुरजेफ ने पूरी साइंस खड़ी की उसमें उन सूत्रों की पकड़ उसके हाथ में आ गई जो सारी दुनिया में फैले हुए हैं आध्यात्मिक विज्ञान के संबंध में तिब्बत के पास सबसे बड़ी संपदा है और, और दलाई लामा के लिए उपयोगी है कि वो सब की फिक्र छोड़ दे तिब्बत की भी फिक्र छोड़ दे तिब्बत का भी बनना मिटना उतना कीमत का नहीं तिब्बत के लोग इस राज्य में रहते हैं कि उस राज्य में ये भी बड़ी मूल्य की बात नहीं वे किस तरह की व्यवस्था बनाते हैं समाज की शासन की वो भी मूल्यवान नहीं मूल्यवान यह है कि इन डेढ़ हजार में एक प्रयोगशाला की तरह तिब्बत ने जो काम किया है वो सूत्र नष्ट हो जाए उनको भाग के बचाना जरूरी है मेरा मतलब कुल इतना है न मेहर बाबा से कोई मतलब है मुझे न दलाई लामा से कोई मतलब है मेरा मतलब कुल इतना है कि एक तो दिशा वो है जहाँ हम परम कल्याण के लिए कुछ बचा रहे होते हैं हर एक दिशा वो है जहाँ हम अपने कल्याण के लिए कुछ बचा रहे होते हैं दोनों में फर्क करना जरूरी है बिल्कुल अल्टीमेट हाँ हाँ बिल्कुल ही बिल्कुल अहिंसा का विधायक स्वरूप क्या है और महावीर ने किसी की शारीरिक सहायता क्यों नहीं की अहिंसा शब्द से ही नेगेटिव का निषेध का नकारात्मक का बोध होता है बोध होता है हिंसा नहीं तो अहिंसा शब्द ही नकारात्मक है महावीर ने क्यों उस शब्द को चुना वे प्रेम भी चुन सकते थे प्रेम विधायक शब्द है वो पॉजिटिव है अहिंसा का मतलब होता है किसी को दुख नहीं देना है प्रेम का मतलब होता है किसी को सुख देना है अहिंसा का मतलब है किसी को दुख नहीं देना है इसलिए निषेधात्मक है यानी अगर मैंने आपको दुख नहीं दिया तो मैं अहिंसक हो गया प्रेम विधायक शब्द है प्रेम का मतलब है किसी को सुख देना है तो मैंने आपको दुख नहीं दिया इतने से काफी बात नहीं हल होती मैंने आपको सुख दिया कि नहीं अगर सुख दिया तो ही प्रेम पूरा होता है तो प्रेम तो विधायक शब्द है जीसस ने प्रेम का उपयोग किया अहिंसा निषेधात्मक शब्द है और महावीर ने अहिंसा का उपयोग किया इसलिए समझना बहुत जरूरी है महावीर क्यों ऐसा प्रयोग करते हैं कि किसी को दुख नहीं देना है इसमें बड़ी गहराइयां छुपी हुई हैं ऊपर से देखने पे यही लगेगा कि प्रेम शब्द का प्रयोग ही ज्यादा ठीक हुआ होता और जहां तक समाज का संबंध शायद ज्यादा ही ठीक हुआ होता क्योंकि जिन लोगों ने महावीर का अनुगमन किया उन्होंने किसी को दुख नहीं देना इसको सूत्र बना दिया और एक अर्थ में किसी को दुख न देने के कारण वे सुकुत चलेगा क्योंकि किसी को सुख तो देना नहीं है बस दुख नहीं देना चींटी पैर से न दबे इतना काफी हो गया चींटी भूखी मर जाए ऐसे क्या लेना देना है यानी चींटी अपने कर्मों का फल फलभोग होगी चींटी भूखी मर जाए इससे कोई प्रयोजन नहीं है हमारा हमने चींटी को पैर से दबा के नहीं मारा हमारा काम पूरा हो गया महावीर का निषेधात्मक शब्द समाज के लिए महंगा पड़ा और जो लोग अनुगमन किए उनके लिए तो भारी महंगा पड़ा इसलिए हिंदुस्तान में जैनियो से ज्यादा स्वार्थी लोग खोजने मुश्किल सेल्फिश क्योंकि वह अहिंसा का जो अर्थ पकड़ा गया वो ये था किसी को दुख नहीं देना बस बात खत्म हो गई अपनों को ज्यादा किसी से कोई प्रयोजन नहीं और प्रयोजन तो तब बनता है जब हम किसी को सुख देने जाएं तब हमारे रास्ते बनते तो रास्ते सब टूट गए तो आइलैंड्स की तरह महावीर के पीछे जो लोग गए वो एक एक द्वीप की तरह हो गए अपने में बनते हम किसी को दुख ना दे बात पूरी हो गई यह निषेधात्मक रूप खतरनाक सिद्ध हुआ है अच्छा हुआ होता अनुयायियों के लिए तो अच्छा हुआ होता कि महावीर ने प्रेम का प्रयोग किया होता लेकिन महावीर ने प्रेम का प्रयोग नहीं किया यह बहुत कीमती बात है और महावीर की दृष्टि बहुत गहरी है अहिंसा शब्द का प्रयोग करना बड़ी अद्भुत है उसके कारण पहला तो कारण यह है कि किसी को दुख नहीं देना यह कोई साधारण बात नहीं इसका मतलब इतने नहीं होता हम किसी को चोट ना पहुंचाएं अगर बहुत गहरे में देखें तो किसी क्षण में किसी को सुख न देना भी उसको दुख देना हो सकता है उतने दूर तक अनुयायी की पकड़ नहीं हो सकी मैं आपको दुख न दूं ये तो ठीक है बहुत मोटा सूत्र हुआ कि आपको चोट ना पहुंचाऊं आपकी हिंसा ना करूं तलवार ना मारू लेकिन किसी क्षण में यह भी हो सकता है कि मैं आपको सुख न पहुंचाऊं तो निश्चित रूप से आपको दुख पहुंचे लेकिन यह पकड़ में आना साधारणता मुश्किल था लेकिन महावीर इसको साफ कह सकते थे वो भी उन्होंने साफ नहीं कहा और उसके भी कारण है क्योंकि महावीर की गहरी समझ यह है कि कभी कभी किसी को सुख पहुंचाने से भी उसको दुख पहुंच जाता है यानी कभी कभी आक्रमक रूप से किसी को सुख पहुंचाने की चेष्टा भी उसको दुख पहुंचा सकती है यानी जरूरी नहीं कि आप सुख पहुंचाना चाहते इससे दूसरे को सुख पहुंच जाएगा इसलिए सुख पहुंचाने में भी आक्रमक चित्त ना हो यानी सुख पहुंचाना भी चेष्टा का हिस्सा ना हो क्योंकि सुख पहुंचाने में भी दुख पहुंचाया जा सकता है सच तो यह है कि अगर कोई अति कोशिश करे किसी को सुख पहुंचाने की तो उसको दुख पहुंचाता ही है अगर बाप अपने बेटे को सुख पहुंचाने की बहुत कोशिश में रथ हो जाए उसके सुधार उसकी नीति उसकी व्यवस्था को ज्यादा रचने लगे और सोचे कि इससे से इस सुख पहुंचेगा तो संभावना इसी बात की है कि बेटे को दुख पहुंचे और संभावना इसी बात की है दुख के कारण बाप जो भी चाहता है बेटा उसकी विपरीत चला जाए इसलिए अच्छे बाप अच्छे बेटों को पैदा नहीं कर पाते बुरे बाप के घर अच्छा बेटा पैदा भी हो सकता है अच्छे बाप के घर पैदा होना बड़ा अपवाद है अच्छा बाप बेटे को अनिवार्यता बिगाड़ने का कारण बनता है क्योंकि वो उसे इतना सुख पहुंचाना चाहता है और इतना शुभ बनाना चाहता है सुख के लिए ही कि बेटे पर उसका ये सुख पहुंचाना भी बोझ हो जाता है ये भी भार हो जाता है ये भी वजन हो जाता है ये बड़े मजे की बात है कि हम यदि किसी से सुख लेना चाहें तो ही ले सकते हैं कोई हमको पहुंचा नहीं सकता इसे समझ ही लेना चाहिए अगर मैं किसी से सुख लेना चाहूं तो ही ले सकता हूं सुख इतनी सूक्ष्म चित्त दशा है कि कोई मुझे पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकता मैं लेना चाहूं तो ही ले सकता हूं इसलिए महावीर ने पहुंचाने पे जोर ही नहीं दिया बात ही छोड़ दी हां जो लेना चाहे उसे दे देना क्योंकि नहीं दोगे तो उसे दुख पहुंचेगा इस जो जोर है इस बात पर कि तुम किसी को दुख भर मत पहुंचाना बस तुम्हारा काम इतना ही काफी है कि तुम किसी को दुख मत पहुंचाना कोई अगर तुमसे सुख लेना चाहे तो दे देना वो भी सिर्फ इसीलिए कि अगर तुम न दोगे तो उसे दुख पहुंचेगा लेकिन तुम सुख पहुंचाने भी मत चले जाना क्योंकि तुम अगर कहीं सुख पहुंचाने गए तो तुम सिवाय दुख पहुंचाने का कुछ भी नहीं कर पाओगे क्योंकि एग्रेसिव आक्रमक सुख पहुंचाने वाला आदमी दुख ही पहुंचाता है उसका कारण है कि असल में आक्रमण दुख पहुंचाता है अगर जबरदस्ती हम किसी को सुखी करना चाहें तो जितना दुखी हम उसे कर देंगे इतना दुखी हम कभी भी उसे नहीं कर सकते इसका मतलब यह हुआ कि जबरदस्ती किसी को भी सुखी नहीं किया जा सकता है और जबरदस्ती में हिंसा शुरू हो जाती है तो महावीर की पकड़ तो बहुत गहरी है बात तो वो ठीक कह रहे हैं और भी एक गहराई है जो मैं समझता हूं कि आज तक महावीर को समझने वाले लोगों को समझ में नहीं आई और वो ये अंततः परम स्थिति में जहां अहिंसा पूर्ण रूप से प्रकट होती है या प्रेम प्रकट होता है कोई भी नाम दे क्योंकि परम स्थिति में न विधेय है न नकार है निगेटिव और पॉजिटिव का प्राथमिक स्थितियों में है परम स्थिति में दोनों नहीं तो परम स्थित तो महावीर जैसी व्यक्ति महावीर जैसी स्थिति का व्यक्ति वो प्रश्न भी पूछा है तो उन्होंने कभी किसी के शरीर को क्यों सहायता नहीं पहुंचाई उन्होंने कभी क्यों किसी गिरे हुए को नहीं उठाया उन्होंने कभी क्यों किसी भूखे को पानी नहीं पिलाया रोटी नहीं खिलाई उन्होंने कभी किसी बीमार के पास बैठ के पैर क्यों नहीं दाबे, महावीर ने कभी किसी के शरीर की कोई सेवा नहीं की सवाल तो पूछने जैसा है उसका भी कारण है परम अहिंसा की स्थिति में व्यक्ति किसी को दुख तो पहुंचाना ही नहीं चाहता सुख भी नहीं पहुंचाना चाहता क्यों बहुत गहरे में देखने पर सुख और दुख एक ही चीज के दो रूप है जिसे हम सुख कहते हैं वो दुख का ही एक रूप है और जिसे हम दुख कहते हैं वो भी सुख का ही एक रूप है बहुत गहरे जो देखेगा वो पाएगा कि जिसे हम सुख कहते हैं अगर उसकी मात्रा थोड़ी बढ़ा दी जाए तो वो दुख में बदल जाता है आप भोजन कर रहे हैं बड़ा सुखद है और आप ज्यादा भोजन करते चले जाते हैं और एक सीमा आती है कि सुख दुख में बदलना शुरू हो गया आप मुझे प्रेम से आके मिले मैंने आपको गले से लगा लिया बड़ा सुखद है एक क्षण दो क्षण लेकिन मैं हूं कि छोड़ता ही नहीं तब आप तड़फने लगे हैं कि अभी बाहों से कैसे छूट जाए और पांच मिनट और सुख दुख में बदल गया है और अगर आधा घंटा हो गया तो आप पुलिस वाले को चिल्लाते हैं कि मुझे बचाइए क्योंकि तो याद मुझे छोड़ता नहीं किस क्षण पर सुख दुख में बदल गया बताना बहुत मुश्किल एक क्षण तक झलक थी सुख की दूसरे क्षण दुख शुरू हो गया एक प्रेमी है एक प्रेसी है दोनों घड़ी भर को मिलते हैं बड़ा सुखद है। फिर पति पत्नी हो जाते हैं और बड़ा दुखद हो जाता है पश्चिम में सारी दुनिया में जहां प्रेम विवाह आया वहां एक अनुभव हुआ है कि प्रेमी जितना एक दूसरे को सुखी कर सकते उतना ही दुखी कर देते हैं। बड़ी अजीब बात है असल में सुख कब दुख में बदल जाता है कहना मुश्किल है सब सुख दुख में बदल सकते हैं और ऐसा कोई दुख नहीं जो सुख में बदल सके सब दुख भी सुख में बदल सकते हैं सुख और दुख एक दूसरे में रूपांतरित हो सकते हैं जैसे आपको कोई दुख है कैसा ही दुख है कितना ही गहरा दुख है उस दुख में भी आप संभावनाएं देख सकते हैं सुख की एक मां वो नौ महीने पेट में बच्चे को रखती दुख ही उठाती प्रसव है बच्चे का जन्म असह दुख उठाती लेकिन सब दुख सुख में बदलता जाता है आशा आगे सुख की दुख को झेलने में समर्थ बना देती बल्कि प्रसव पीड़ा भी एक सुख की तरह ही आती बच्चे का बोझ भी सुख की तरह ही आता उस बच्चे को बड़ा करना लंबे दुख की प्रक्रिया है लेकिन मां का मन उसे सुख बना लेता दुख को हम सुख बना ले सकते हैं अगर आशा संभावना आकांक्षा कामना तीव्र हो तो दुख सुख बन जाता है सुख को हम दुख बना ले सकते हैं अगर सुख में सब आशा सब संभावना छीन हो जाए तो सुख एकदम दुख बन जाता है यानी इसका मतलब यह हुआ कि सुख और दुख में कोई मौलिक भेद नहीं है हमारी दृष्टि का भेद है हम कैसे देखते हैं इस पर सब कुछ निर्भर करता है हम कैसे देखते हैं इस पर सब कुछ निर्भर करता है हमारे देखने पर ही सुख दुख का रूपांतरण हो जाता है एक आदमी के पैर में घाव है और डॉक्टर ऑपरेशन करता है ऑपरेशन का दुख भी सुख बन जाता है क्योंकि एक पीड़ा से छुटकारे की आशा काम कर रही आदमी जहरी से जहरीली दवाई कड़वी से कड़वी दवाई पी जाता है क्योंकि बीमारी से दूर होने की आशा काम कर रही है आशा भर हो तो दुख को सुख बनाया जा सकता और आशा छीण हो जाए तो सब सुख फिर दुख हो जाते महावीर कहते ही है कि बहुत गहरे में अंतिम चरम स्थिति में ना तो तुम किसी को सुख पहुंचाना ना तुम किसी को दुख पहुंचाना लेकिन इसका क्या मतलब इसका मतलब यह कि तुम सबसे टूट जाना सबसे दूर खड़े हो जाना मिट जाना तुम सबके लिए तुम्हारे उनके बीच एक अंतहीन फासला पैदा कर लेना नहीं ये मतलब नहीं बहुत अद्भुत बात है जिस दिन कोई व्यक्ति उस स्थिति में पहुंच जाता है जहां न वो किसी को सुख पहुंचाना चाहता न दुख पहुंचाना चाहता वहीं से वो व्यक्ति अनिवार्य रूप सबको आनंद पहुंचाने का कारण बन जाता है इसे समझ लेना जरूरी आनंद पहुंचाने का कारण ही तभी कोई व्यक्ति बनता है जब वो सुख और दुख के चक्कर ऐसी मुक्त होता है खुद और उस दृष्टि को उपलब्ध होता है जहाँ सुख और दुख का कोई मूल्य नहीं रह जाता पर आनंद को हम जानते नहीं हमें कोई दुख पहुंचाए तो हम पहचान जाते हैं कि आदमी बुरा हमें कोई सुख पहुंचाए तो हम पहचान जाते हैं यह आदमी अच्छा लेकिन हमें कोई आनंद पहुंचाए तो हम बिल्कुल नहीं पहचान पाते कि आदमी कैसा पहली तो बात यह कि हम आनंद ही नहीं पहचान पाते पहली तो बात यह कि हम आनंद को नहीं पकड़ पाते कि कैसा आनंद पहुंचाया जा रहा और आनंद उस चेतना से सहज ही विकीर्णित होने लगता है जो चेतना अब सुख और दुख के द्वंद के पार चली जाती न खुद की दृष्टि से न दूसरे की दृष्टि से अब किसी को सुख पहुंचा न न दुख पहुंचा ऐसे व्यक्ति के जीवन से सहज ही आनंद की किरणें चारों तरफ फैलने लगती निश्चित ही जिनके पास आंखें होती हैं वो उस आनंद को देख लेते हैं जिनके पास आंखें नहीं होती अंधे होते हैं वो नहीं देख पाते लेकिन चाहे सूरज को कोई देख पाए चाहे न देख पाए जो देखता है उसको भी सूरज गर्मी पहुंचाता और जो नहीं देखता उसको भी गर्मी पहुंचाता फर्क इतना पड़ता है कि नहीं देखने वाला कहता कैसा सूरज कहां का सूरज गर्मी में फर्क नहीं पड़ता सूरज की जो जीवन अंधे को मिलता है वही आंख वालों को मिलता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन अंधर कहता कैसा सूरज किस सूरज को धन्यवाद दू कोई सूरज कभी देखा नहीं किसी ने कभी कोई गर्मी पहुंचाई नहीं गर्मी अगर पहुंची है तो वो मेरी अपनी है से सूरज का तो कोई पता नहीं आंख वाला जानता है कि गर्मी सूरज से आई है और इसलिए अनुग्रहित भी है धन्यवाद भी करता है कृतज्ञ भी है ग्रेटिट्यूड का भाव भी है लेकिन बहुत मुश्किल है हम तो यही देख पाते हैं कि महावीर किसी के पैर दाब रहे हों तो हमें समझ में आया कि वो किसी की सेवा कर रहे हैं ये ऐसा ही है जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं और अगर एक भिकमंगा आए और मैं उसे सौ रुपए का नोट उठाकर दे दूं और बच्चा मुझसे बाद में पूछेगा आपने एक भी पैसा उसको नहीं दिया क्योंकि सौ रुपए का नोट का उसे कोई अर्थ ही नहीं होता वो पहचानता है पैसों को वो कहता है एक पैसा उसको नहीं दिया आप कैसे कठोर है आया था मांग कागज पकड़ा दिया भूखा था कागज से क्या होगा एक पैसा दे देते कम से कम वो लड़का जाके गांव में कहे कि बड़ी कठोरता है मेरे घर में एक भिखमंगा आया था तो उसको कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया कागज के टुकड़े से किसी की भूख बेटी एक रोटी नहीं दे देते एक पैसा दे देते कम से कम लेकिन पैसे का सिक्का बच्चा पहचानता है रुपए के सिक्के का उसे कोई मतलब नहीं और सौ रुपये के नोट का कोई अर्थ नहीं महावीर निकल रहे हैं एक रास्ते से एक आदमी किनारे पर समझो लंगड़ा होकर पड़ा है हम पैसे के सिक्के पहचानने वाले लोग अगर महावीर उतर जाएं उसके पैर दबाएं तो हम एक फोटो निकालने अखबार में छापे बड़ा अद्भुत सेवक है लेकिन महावीर निकलते वक्त और क्या उसको चुपचाप दान करते हुए चले गए हैं वो हमें दिखाई नहीं पड़ सकता उसको भी नहीं दिखाई पड़ सकता वो जो जो लंगड़ा पड़ा है किनारे के वो भी एक कैसा दुष्ट आदमी कि मैं यहां लंगड़ा पड़ा हूं और वो चुपचाप चला जा रहा है लेकिन किसी के चुपचाप चलने में इतनी किरणें झर सकती हैं इतनी तरंगें पैदा हो सकती हैं इतना दान हो सकता है कि हाथ का महावीर उपयोग भी ना करना चाहे हाथ के उपयोग का को कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि महावीर की गहरी से गहरी दृष्टि यह है कि जो शरीर नहीं है उसे शरीर से कोई सहायता नहीं पहुंचाई जा सकती वो जो लंगड़ा पड़ा है वो पैर से लंगड़ा है लेकिन हमें ख्याल नहीं है इस बात का कि दुख पैर के लंगड़े होने से नहीं पहुंचता पैर तो लंगड़ा हूं इस चित्त के भाव से इस आत्म भाव से पहुंचता है और जरूरी नहीं है कुछ लंगड़े का पैर ठीक कर दें तो कोई लाभ ही हो जाए ये भी जरूरी नहीं महावीर के तल पर क्या जरूरी है वो वो जानते हैं जानने का मतलब यह है कि कितनी करुणा वे उस पर फेंक सकते हैं वे फेंक के चुपचाप गुजर जाएंगे और यह भी क्या बात करनी कि कोई जाने की करुणा किसने फेंकी मैंने सुना है एक सूफी फकीर को एक रात किसी फरिश्ते ने दर्शन दिए और कहा कि परमात्मा बहुत खुश है और चाहता है कि तुम कुछ मांग लो तुम्हें वरदान दे दे पर उसने कहा कि जब परमात्मा खुश है तो इससे बड़ा और वरदान क्या हो सकता है बात खत्म हो गई मिल गया सब जो मिलना था लेकिन उस फरिश्ते ने कहा नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा कुछ मांगो कुछ भी मांगो पर उसने कहा कि अब कोई कमी ही ना रही जब परमात्मा खुश है अब कमी क्या रही और जब परमात्मा ही खुश हो गया तो खुशी ही खुशी अब दुख आएगा कहां से तो अब मैं मांगू क्या अब मुझे भी मत बनाओ अब तो मैं सम्राट हो गया क्योंकि जब परमात्मा मुझको खुश है तो अब मुझे भी मत बनाओ अब मुझे क्षमा कर दो अब मुझे मांगने को मत कहो लेकिन फरिश्ता है कि नहीं मानता है तो उसने कहा तुम नहीं मानते हो तो तुम ही दे जाओ मैं नहीं मांगूंगा तो तुम देना हो, देना हो दे जाओ तो उस फरिश्ते ने कहा कि मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम जिसको छू दो मरा हो तो जिंदा हो जाए बीमार हो तो स्वस्थ हो जाए वृक्ष सूख गया हो तो हरे पल्ले निकल आए हरे फूल निकल जाए उसने कहा वो देते हो तो वो तो ठीक लेकिन सीधा मुझे मत दो सीधा मुझे मत दो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे लगने लगे मेरे हाथ से ये बीमार ठीक हुआ सीधे मत दो क्योंकि बीमार को तो फायदा पहुंच जाएगा मुझे नुकसान पहुंच जाएगा तो उस फरिश्ते ने कहा और क्या उपाय उस, उस फकीर ने कहा कि मेरी छाया को दे दो कि मैं जहां से निकलूं अगर छाया पड़ जाए किसी वृक्ष पर और वो सूखा हो तो हरा हो जाए लेकिन मुझे दिखाई भी न पड़े क्योंकि मैं तब तक निकल ही चुका था मैंने सूखे वृक्ष देखा था मुझे पता भी नहीं चलेगा कि कब हरा हो गया अगर किसी मरीज पे पड़ जाए वो स्वस्थ हो जाए लेकिन मुझे पता न चले मुझे पता न चले।, चले मैं झंझट में नहीं पढ़ना चाहता मैं मैं की झंझट में ही नहीं पढ़ना चाहता फिर कहते हैं उस परिस्थिति ने उसे वरदान दे दिया फिर वो सूखे खेतों के पास से निकलता तो वे हरे हो जाते सूखे वृक्षों पर उसकी छाया पड़ जाती तो वर्षों के सूखे वृक्षों में पत्ते निकल आते और बीमार ठीक हो जाते और मुर्दे जिंदा हो जाते अंधों को आंख मिल जाती बहरों को कान मिल जाते यह सब उसके आसपास घटित होने लगा लेकिन उसे कभी पता नहीं चला उसे पता चलने का कोई कारण नहीं था क्योंकि उसकी छाया से यह घटित होते थे सीधा उसका कोई इन्वॉल्वमेंट सीधा कुछ भी संबंध ना था असल में जो परम स्थिति को उपलब्ध होते हैं उनका होना मात्र करुणा है उनकी मौजूदगी प्रेजेंस मात्र जो भी होता है वो उनकी छाया से हो जाता है उन्हें सीधा कुछ करना नहीं पड़ता असल में जिनके पास वैसी छाया नहीं उन्हें सीधा कुछ करना पड़ता लेकिन वो पैसे के सिक्के हैं हमें हिसाब मिल जाता है उनका कि इस आदमी ने कितनी सेवा की कितने कोढ़ियों का मालिश की कितने बीमारों को इलाज किया कितना अस्पताल खोल के पैर दबाए बीमारों के ये बिल्कुल कोड़ियों की बातें इनका कोई भी मूल्य नहीं है बहुत गहरे में श्री अरविंद को आजादी के शुरू दिनों में आंदोलन में वो अति आतुर थे और शायद उनसे प्रतिभाशाली कोई व्यक्ति हिंदुस्तान की आजादी के आंदोलन में कभी नहीं था लेकिन अचानक एक मुकदमे के बाद वो सब छोड़ के चले गए मित्रों ने घेरे हुए पहुंचे कि जिससे प्रेरणा मिलती थी वो आदमी चला गया जाके अरविंद से कहा कि आप भाग आए अरविंद ने कहा मैं भाग नहीं आया पैसे कौड़ी का, का काम तुम ही कर लो वो तुम कर सकोगे मैं कुछ और बड़े काम में लगता हूं जो मैं कर सकता हूं क्या काम आप बड़ा करोगे उनका वो तुम उसकी चिंता मत करू और ये जान की कठिनाई होती है हमें कि इस मुल्क में भारत की स्वतंत्रता के लिए जितना काम अरविंद ने किया उतना किसी ने भी नहीं किया लेकिन भारत की स्वतंत्रता के इतिहास में अरविंद का नाम शायद ही लिखा जाए क्योंकि कोणियों से हिसाब रखने वाले लोग अरविंद ने जो किया उसका कोई हिसाब नहीं रख सकते वो आदमी 24 चौबीस घंटे के सारे प्राणों से इस मुल्क को जिस भांति आंदोलित करने की चेष्टा कर रहा है उसका हम कोई हिसाब नहीं रख सकते कैसे रखेंगे यानी ये हो सकता है कि गांधी में जो बल है वो बल अरविंद का है लेकिन इसका हिसाब लगाना मुश्किल है इसका हिसाब लगाना मुश्किल है सुभाष में जो ताकत है वो ताकत अरविंद की है हिंदुस्तान की पूरे इस बगावत के और विद्रोह के और स्वतंत्रता के इतिहास में जो सबसे कीमती आदमी है वो कभी हिंदुस्तान के आजादी के इतिहास में उसका नाम उल्लेख नहीं होगा ये पक्का मानना लेकिन वो इस तल पे काम कर रहा है जिस तल पर हमारी कोई पकड़ नहीं है। वो उन तरंगों को पैदा करने की कोशिश कर रहा है जो मुल्क की सोई तंत्रा को तोड़ दें, जो विद्रोह के भाव को जगाएं, जो क्रांति के एक लेकिन हमें ख्याल में नहीं है। और जिस दिन कभी हजार दो हजार साल बाद विज्ञान समर्थ होगा इन सूक्ष्म तरंगों को पकड़ने में शायद उस दिन हमें इतिहास बिल्कुल बदल के लिखना पड़े जो लोग हमें बहुत बड़े बड़े दिखाई पड़ते हैं इतिहास में वो दो कौड़ी के हो सकते और जिन्हें हम कभी नहीं गिनते थे वो एकदम परम मूल्य पा सकते हैं क्योंकि वो जब तक सिक्का सौ रुपए का नोट पहचान में ना आए तब तक बड़ी कठिनाई है अब अभी वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर एक फूल खिल रहा है तो समझ लो एक फूल खिल रहा है माली सुबह पानी डाल जाता है खाद डाल देता है और घर चला जाता है और एक संगीतक उसी के पास बैठ के बीना बजाता है कल जब बड़े बड़े फूल खिले तो संगीतज्ञ को कौन धन्यवाद देने जाएगा संगीतज्ञ से मतलब क्या है फूल का माली को लोग पकड़ेंगे कि तूने इतना बड़ा फूल खिला दिया तेरे खाद पानी और तेरी सेवा ने लेकिन अब ध्वनि शास्त्र कहता है कि माली कुछ भी क्या कर सकता है उसके करने का कोई बड़ा मूल्य नहीं लेकिन अगर व्यवस्था से संगीत पैदा किया जाए तो फूल उतना बड़ा हो जाएगा जितना कभी भी नहीं हुआ था जितना उसकी बीच की संभावना ही थी पूर्ण मैग्जिम उतनी संभावना को प्रकट हो जाए ऐसा संगीत भी बजाया जा सकता है कि फूल सोकड़ के छोटा रह जाए अब वो सिर्फ ध्वनियों का खेल है जो ध्वनि फूलों को बड़ा कर सकती हैं, कोई वचन नहीं कि विशिष्ट चित्त की तरंगें देश की चेतना को ऊपर उठाती हों, बगावत स्वतंत्रता की गति पैदा करती हूं लेकिन हम उसे नहीं पहचान सकेंगे हम कैसे पहचानेंगे अभी रूस और अमेरिका दोनों के वैज्ञानिक इस चेष्टा में संलग्न हैं कि क्या इस तरह की ध्वनि तरंगें पैदा की जा सकती हैं कि पूरे मुल्क में लिथार्जी छा जाए और इसमें वो काफी दूर तक सफल होते चले जा रहे हैं कोई कठिनाई नहीं है कि आने वाला युद्ध बमों का युद्ध ही न हो वो सिर्फ ध्वनि तरंगों का युद्ध हो आलस छा जाए यानी रूस के रेडियो स्टेशन इस, इस तरह की ध्वनि लहरियां पूरे भारत पर फेंक दें कि पूरे भारत का आदमी एकदम आलस में पड़ जाए इन्हें उसको कुछ लड़ने का सवाल ही ना रहे कोई भाव ही ना रहे सैनिक एकदम सो जाए और हमारी कुछ समझ में ना आए कि ये क्या हो गया यह धीरे धीरे पहुंचाने पर हमें पता ही ना चले कि यह कब हो गया यह धीरे धीरे होता चला जाए और हमारे भीतर जो सक्रियता है वो सारी की सारी छीन ली जा सके इस पर बड़ा काम चलता है क्योंकि आखिर चारों तरफ ध्वनि की तरंगें हमें घेरे हुए उन पर निर्भर है कि हम क्या करें लेकिन उससे भी गहरी तरंगे हैं जिनका भी विज्ञान को भी ठीक ठीक पता नहीं हो पाता उन तरंगों पर काम करने वाले लोग महावीर ने कभी किसी की सेवा नहीं की और ये उनके ऊपर इल्जाम रहेगा लेकिन तब तक ये इल्जाम रहेगा जब तक हम पैसे के सिक्के पहचान थे जिस दिन हम सौ रुपए के नोट पहचानना शुरू कर देंगे उस दिन ये इल्जाम नहीं रह जाएगा बल्कि हमको पता चलेगा जो पैर दबा रहे थे वो इसलिए दबा रहे थे कि और बड़ा कुछ वो नहीं कर सकते थे इसलिए पैर दबा के तरफ ती पा रहे थे लेकिन पैर दबाने से होना क्या है महावीर की अहिंसा उस तल पर है जिस तल पर सुख दुख पहुंचाने का भाव भी विदा हो गया है जहां सिर्फ महावीर जीते एक प्रिजेंस विज्ञान में किन्हीं तत्वों को कैटालिटिक एजेंट कहते हैं कैटालिटिक एजेंट कहते हैं किन्हीं तत्वों को ऐसे तत्वों को जिनकी मौजूदगी कुछ करती जो खुद कुछ नहीं करते कैटलिस्ट जो खुद कुछ करते ही नहीं यानी जिनका कोई दानी नहीं होता काम में लेकिन जिनकी मौजूदगी के बिना भी कुछ नहीं हो सकता जिनकी मौजूदगी से ही कुछ हो जाता है अब जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों को आप पास ले आए तो वो मिलते नहीं अलग अलग ही रहे आते पानी नहीं बनता लेकिन बीस से बिजली चमक जाए वो दोनों मिल जाते हैं और विज्ञान बहुत खोज करता है बिजली की चमक कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करती उन दोनों के मिलाने में उसका कोई दान नहीं है सिर्फ उसकी प्रेजेंस उसकी मौजूदगी में बस वो मिल जाते हैं उससे ना कुछ जाता ना कुछ आता ना कुछ मिलता ना कुछ छूटता बस वो मौजूद हो जाती और वो मिल जाते जिस भांति भौतिक तल पर केतल एजेंट है केतलिस्ट हैं हमारे ख्याल में नहीं कि आध्यात्मिक तल पर भी कुछ लोगों ने उस स्थिति को छुआ है जहां उनकी मौजूदगी सिर्फ काम करती जहां वो कुछ भी नहीं करते यानी महावीर की मौजूदगी इतने काम कर देगी उस उस जगत में जब वे मौजूद हैं उस लोक में उस युग में और महावीर कुछ भी नहीं करेंगे वो सिर्फ हो जाएंगे उनका होना काफी है चेतना के तल पर उनकी मौजूदगी हजारों लाखों चेतनाओं को जगा देगी स्वस्थ कर देगी ये सब हो जाएगा लेकिन अभी इसकी खोजबीन होनी बाकी है वैज्ञानिक तल पर आध्यात्मिक तल पर तो खोजबीन पुरानी है पूरी हो चुकी है लेकिन विज्ञान की भाषा में समझाया जा सके ये कभी हमने ही नहीं इस तरह हम कभी सोचते नहीं यह कभी आप सोचते ही नहीं है कि आप हर हालत में वही नहीं होते आप हर उपस्थिति में बदल जाते हैं। अगर आप मेरे सामने हैं तो आप वही आदमी नहीं हैं जो घड़ी भर पहले थे और मेरे सामने नहीं है तो आप वही आदमी नहीं होंगे जो आप मेरे सामने थे आप के भीतर कुछ ऐसा उठाएगा जो आपके भीतर कभी नहीं उठा था और मैं उसमें कुछ भी नहीं कर रहा हूं वो वो उठ सकता है मौजूदगी में ही उठ सकता है तो तो बहुत गहरे तल पर काम करने वाले लोग हैं बहुत गहरे तल पर सेवा है लेकिन हम चूंकि पैसों के सिक्के पहचानते हैं इसलिए कठिनाई हो जाती है महावीर पर इल्जाम रहेगा इसको अभी मिटाया नहीं जा सकता लेकिन मैं मानता हूं कि जिस दिन ये मिटेगा उस दिन जिनकी वजह से ये इल्जाम था वो एकदम दो कोड़ी के हो जाने वाले हैं और महावीर एक नए अर्थ में प्रकट होंगे जिसका हिसाब लगाना अभी मुश्किल अरविंद ने जरूर एक चेष्टा की है इस युग में भारी चेष्टा की है बड़ा श्रम उठाया है इस दिशा में लेकिन उनको भी पहचानना मुश्किल पड़ता है और उनको भी साथ और सहयोग नहीं मिल पाता यह हमारी कल्पना के ही बाहर है कि एक गांव में एक आदमी के हट जाने से पूरा गांव बदलता है वो कुछ भी नहीं करता था आदमी बस था तो भी गांव बदलता है जबलपुर में एक फकीर थे कल ही मोनी उसकी बात करती थी एक फकीर थे मग्घा बाबा तो वो ऐसे अद्भुत आदमी है तो उनकी चोरी भी हो जाती है उनकी उनको अगर उठाकर ले जाए <laughs> तो चले जाते उनकी कई दफा चोरी हो चुकी है, वर्षों के लिए खो जाते क्योंकि तो कोई गांव उनको चुरा कर ले जाता क्योंकि तो उनकी मौजूदगी का भी परिणाम है अभी वो दो साल से चोरी चले गए दस दो साल से बड़ी मुश्किल हो गई उनका कोई पता नहीं चलता कौन ले गया उनको उठा ऐसा कई दफा हो चुका है तो कि उनको किसी ने उठा के गाड़ी में रख लिया तो वो ये भी नहीं कहते कि क्या कर रहा है वो ये भी नहीं कहते वो बैठ जाते वो ये भी नहीं पूछते कहा ले जा रहा है कहा ले जा रहा ये सब बात ही नहीं करते मगर उनकी मौजूदगी के परिणाम हो और ये लोगों को पता चल गए तो लोग चुरा कर ले जाते और जिस गाँव में वो होते हैं जिस घर में होते हैं वहां की सभावा बदल जाती है वो कुछ भी नहीं करते वो पड़े रहते हैं सोए रहते हैं ज्यादातर ना वो कुछ कभी बोलते ना कुछ चालते लोग आके उनकी सेवा करते रहते ऐसा अक्सर हो जाता है कि उनको 24 घंटे नहीं सोने देते क्योंकि उनका कोई पांव दबा ही रहे हैं दो चार लोग एक दफे मैं रात उनके पास से गुजरा कोई दो बजे रात थी मैंने उनको कहा था तो उन्होंने उनसे कहा कि मुझ पर कुछ कृपा करो लोगों को समझाओ चौबीस घंटे दबाते रहते और दो चार आदमी खट्टे दबा रहे हैं हम हाँ, भी सारा बूढ़ा आदमी लेटा है कोई पैर दबा रहा है कोई सिर दबा रहा है क्योंकि उनकी सेवा का आनंद भी है उनके पास होने का ही आनंद है कोई कोई जरूरत नहीं कि वो कुछ वो कभी आमतौर से बोलते हैं यह हमें ख्याल में नहीं है और इसलिए दूसरी बात भी जो किसी प्रश्न में पूछी मैं ले लू इससे संबंधित है वो ये पूछी है जैसे जैनों के 24 तीर्थंकर बहुत बड़ा तो विशाल पृथ्वी है इस विशाल पृथ्वी पर इस छोटे से भारत में और इस छोटे से भारत में भी दो तीन प्रदेशों में ही ये 24 तीर्थंकर क्यों हुए ये हर कहीं क्यों नहीं हो गए ये नहीं हर कहीं नहीं हो सकते क्योंकि प्रत्येक की मौजूदगी दूसरे के होने की हवा पैदा करती ये चेन है इसमें ऐसा नहीं है मामला यानी इसमें वो जो एक मौजूद था उसने उस उस क्षेत्र की उस प्रदेश की उस व्यवस्था की चेतना को एकदम ऊंचा उठा दिया इस ऊंची ऊंची चेतना में ही दूसरा तीर्थंकर पैदा हो सकता है एक श्रृंखला है उसमें और ये भी जान के आप हैरान होंगे कि जब दुनिया में महापुरुष पैदा होते हैं तो करीब करीब एक श्रृंखला की तरह सारी पृथ्वी को घेरते हैं और उसका कारण होता है चेन जैसे कि समझे जर्थोस्त्र लाओस से मैंसियस चुआंगस से चीन में हुए 500 साल के घेरे में महावीर बुद्ध गोसालक अजित संजय ये सब हुए पून ये सब हुए उसी 500 सौ वक्त के बीच में बिहार में सिर्फ बिहार में छोटे से प्रदेश में उन्हीं 500 वर्षों में जो एथेंस में सुकरात अरस्तु प्लेटो उन्हीं 500 वर्षों में इन 500 वर्षों में सारी पृथ्वी पर एक चेन घूम गई क्योंकि जब एक जैसे कि अब विज्ञान समझता है चेन एक्सप्लोजन कि अगर हम एक हाइड्रोजन बम के एटम को फोड़ दें तो उसकी गर्मी से पड़ोस का दूसरा हाइड्रोजन एटम फूट जाएगा उसकी गर्मी से तीसरा उसकी गर्मी से चौथा और एक हाइड्रोजन बम के फूटने पर पृथ्वी नहीं बचेगी क्योंकि चेन एक्शन में सारे पृथ्वी के हाइड्रोजन एटम्स टूटने लगेंगे सूरज इसी तरह गर्मी दे रहा है सिर्फ पहली दफा एक हाइड्रोजन एटम एक्सप्लोड हुआ होगा कभी अरबों खरबों वर्ष पहले वो कैसे हुआ होगा ये दूसरी बात है वो भी हुआ होगा किसी बड़े तारे की मौजूदगी से जो करीब से गुजर गया होगा इतना गर्म रहा होगा वो तारा कि उसके करीब से गुजरने से एक एटम टूट गया होगा उसके टूटने से उसका पड़ोस का एटम टूटा उसके टूटे उसका पड़ोस का और तब से सूरज के आसपास जो हीलियम की गैस इकट्ठी है उसके एटम्स टूटते चले जा रहे हैं उन्हीं से हमको रोज गर्मी मिल रही इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि चार साल बाद सूरज ठंडा हो जाए क्योंकि अब जितने एटम्स बचे हैं वो चार हजार साल में खत्म वो चेन एक्सप्लोजन चल रहा है जैसा पदार्थ के तल पर श्रृंखलाबद्ध एक्सप्लोजन होता है कि इस मकान में आग लग गई तो पड़ोस के मकान में आग लग जाए पड़ोस के मकान में लगी तो उसके पड़ोस में आग लग जाए और हो सकता है यहां किसी ने एक दी जलाया था और उस दी से आग पकड़ दे और पूरा गांव जल जाए चेन पकड़ जाए तो जब कभी एक्सप्लोजन होता है चेतना का तो चेन पकड़ जाती एकदम यानी एक आदमी महावीर की कीमत का पैदा होता है तो वो संभावना पैदा कर देता है उस कीमत के सैकड़ों लोगों की पैदा होने की ऊपर से दिखता है कि बुद्ध और महावीर दुश्मन हैं, लेकिन महावीर के एक्सप्लोजन का फल है बुद्ध फल इस अर्थों में कि अगर महावीर ना हो तो बुद्ध का होना मुश्किल है ऊपर से लगता है कि अजय पूर्ण काश्यप सब विरोधी हैं, लेकिन किसी को ख्याल नहीं है इस बात का कि वो सब एक ही चेन के हिस्से हैं। तो एक का एक एक्सप्लोजन जो हुआ है तो हवा बन गई है उसकी प्रजेंस ने सारी चेतनाओं को एक इकट्ठा कर दिया है और आग पकड़ गई है अब इस आग पकड़ने में जिनकी संभावना ज्यादा होगी वह उतनी तीव्रता से फूट जाएंगे इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि एक युग में एक तरह के लोग सारी पृथ्वी पर पैदा हो जाते एक वक्त में एक प्रदेश में एकदम से प्रतिभा प्रकट होती है ये प्रतिभा के भी आंतरिक नियम और कारण हैं। तो 24 तीर्थंकरों का पैदा होना सीमित क्षेत्र में वहीं वहीं एक ही देश में उसका कारण है उस तरह की प्रतिभा के एक्सप्लोजन के लिए विस्फोट के लिए हवा चाहिए इसलिए चेन चेन में 24 ही क्यों होते हैं? पच्चीस नहीं, नहीं होते हाँ उसका भी कारण है उसका कारण संख्या से कुछ भी संबंध नहीं है असल में 25 होते हैं 26 होते हैं 27 होते हैं कितने ही हो सकते हैं उसका कोई संबंध नहीं लेकिन जब किसी चेन में एक बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति पैदा हो जाता है एक चेन में यानी 24 तीर्थंकरों की चेन में महावीर सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति है वो इतना प्रतिभाशाली है कि उसके आस के लोगों को लगा कि अब किसी की कोई जरूरत नहीं इस चेन में परम बात हमें उपलब्ध हो गई है जो जानना था वो जान लिया गया है जो पहचानना था वो पहचान लिया गया है जो कहना था वो कह दिया गया है और अनुयाई तो हमेशा डरा होता है वो डरा होता है कि अगर प्रतिभा के लिए आगे द्वार रखो खुले तो प्रतिभा हमेशा विद्रोही है और प्रतिभा हमेशा अस्त व्यस्त कर देती अराजक है तो अनुयायी भयभीत होता है वह अपनी सिक्योरिटी व्यवस्था कर लेता है वो कहता आप बस ठीक बीस तलक क्या कम है हाँ कमी है महावीर तो का मुकाबला कोई आदमी नहीं है महावीर के मुकाबले कोई आदमी नहीं है उन में ये अकार नहीं है कि महावीर केंद्र बन गए कारण नहीं है उन चौबीस में महावीर के मुकाबले कोई आदमी नहीं ज्ञान तो वही उपलब्ध होता है सबको लेकिन महावीर के बराबर टीचर नहीं है कोई अभिव्यक्त नहीं कर पाता है कोई समझा नहीं पाता है खबर नहीं पाता होता रहता है वो तो अगर जैन मना कर देते हैं तो पच्चीस में जो है वह नंबर एक बन जाता है किसी दूसरी श्रृंखला का उसका कोई कारण नहीं अगर अगर अगर पच्चीस में होता तो बुद्ध को अलग श्रृंखला की जरूरत ना पड़ती बुद्ध पच्चीस में हो जाते कठिनाई जो है कठिनाई जो है कि जब भी कोई परंपरा अपनी अंतिम पुरुष को पा लेती है ऊंचाई से ऊंचाई तो फिर वो उसके बाद दूसरों के लिए द्वार बंद कर देती है स्वाभाविक रूप से क्योंकि फिर उपद्रव वो नहीं लेना चाहती क्योंकि नई प्रतिभा नया उपद्रव लाती है इसलिए वो सुनिश्चित हो जाती है वो कहती है हमारा बात पूरी हो गई हमारा शास्त्र पूरा हो गया अब हम श्रृंखलाबद्ध हो जाते हैं अब हम दूसरे को मौका नहीं देंगे इसीलिए फिर वो जो पच्चीस व्यक्ति तो निरंतर पैदा हो रहे हैं उस पच्चीस में को नई श्रृंखला का पहला होना पड़ता है बुद्ध पच्चीस हो गए होते कोई कारण ना था कोई बाधा ना थी अगर इन्होंने द्वार खोले रखे होते लेकिन एक और कारण हो गया कि बुद्ध मौजूद थे उसी वक्त और द्वार बंद कर देने एकदम जरूरी हो गए अनुयायी को जरूरी हो गए क्योंकि अगर बुद्ध आते हैं तो सब अस्त व्यस्त हो जाएगा अस्त व्यस्त यह हो जाएगा कि बहुत कुछ जो महावीर कह रहे हैं वो उसको अस्त व्यस्त कर देंगे नई व्यवस्था देंगे वो नई व्यवस्था मुश्किल में डाल देगी इसलिए वो इसलिए एकदम बुद्ध की मौजूदगी की वजह से एकदम दरवाजा बंद कर दिया कि चौबीस से ज्यादा हो ही नहीं सकते और चौबीस में हमारा हो चुका है अनुयाय की व्यवस्था है सारी अनुयायी बहुत भयभीत है एकदम भयभीत समझ लें कि आप मुझे प्रेम करने लगे और मेरी बात आपको ठीक लगने लगे तो आप एकदम दरवाजा बंद कर देंगे क्योंकि आपको यह लगेगा कि दूसरा आदमी अगर आता है और फिर वो ये सब इनकी बातें गड़बड़ कर दे तो आपको पीड़ा होगी उससे तो आप दरवाजा ही बंद कर देंगे कि बस अब कोई जरूरत नहीं इसलिए मोहम्मद के बाद मुसलमानों ने दरवाजा बंद कर दिया उनकी श्रृंखला में मोहम्मद अद्वतीय आदमी आ गया है जीसस के बाद ईसाइयों ने दरवाजा बंद कर दिया जीसस के पहले बहुत पैगम्बर हुए लेकिन जीसिस के बाद उन्होंने एकदम बंद कर दिया ये जो बंद करना है बुद्ध के बाद बुद्ध बंद कर दिया आप कोई बुद्ध पुरुष नहीं पैदा होगा एक मैत्रेय की कल्पना चलती है कि कभी बुद्ध एक और अवतार लेंगे मैत्रेय का लेकिन वो भी बुद्ध ही लेंगे वो कोई, कोई दूसरा आदमी नहीं होने वाला है हिंदुस्तान में अभी कोई अध्यात्मिक तर ऐसी कोई श्रं कृष्ण या तो कोई चल रही है कोई कोई अरविंद ऐसा जो इन दो, तीन में, रमन और कृष्णमूर्ति है पीछे लेकिन न तो रमन के पीछे श्रंखला बन सके और कृष्णमूर्ति के पीछे भी नहीं बनेगी कृष्णमूर्ति बनाने के विरोध में और रमन के पीछे बन नहीं सकी उस कीमत का आदमी नहीं मिला जो जो जो बढ़ा सके आगे बात को या कुछ जोड़ दे सके रामकृष्ण को विवेकानंद मिले विवेकानंद बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हैं। अनुभवी नहीं तो शक्तिशाली होने के वजह से उन्होंने चक्र तो चला दिया लेकिन चक्र में ज्यादा जान नहीं है इसलिए वो जाने वाला नहीं रामकृष्ण बहुत अनुभवी हैं, लेकिन टीचर होने की तीर्थंकर होने की कोई स्थिति उनकी नहीं है शिक्षक वो नहीं हो सकते इसलिए पहली दफा ऐसा कई दफा होता है कि जब कोई व्यक्ति शिक्षक नहीं हो सकता तो दूसरे व्यक्ति के कंधे पर रख के शिक्षण का काम करता है तो रामकृष्ण ने विवेकानंद के कंधे पर रख के हाथ शिक्षण का काम विवेकानंद से ले लिया है लेकिन गड़बड़ हो गई गड़बड़ ये हो गई कि रामकृष्ण अपने आप शिक्षक हो नहीं सकते वो संभावना ही नहीं और विवेकानंद अनुभवी नहीं है इसलिए विवेकानंद माउथपीस हो गए रामकृष्ण के और विवेकानंद ने जो कहा उससे रामकृष्ण का उस राम कौड़ी भर संबंध नहीं तो बहुत गड़बड़ हो गई इतना अस्तव्यस्त हो गया सब मामला और फिर रामकृष्ण की मृत्यु हो गई फिर विवेकानंद रह गया और विवेकानंद ने जो शकल दे दी उस पूरी व्यवस्था को वो विवेकानंद की है विवेकानंद एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजर है बड़े व्यवस्थापक है अगर विवेकानंद का ही अनुभव होता खुद तो एक चेंज शुरू हो जाती लेकिन वो नहीं नहीं हो सकी क्योंकि विवेकानंद का का खुद का कोई अनुभव है और जिस जिसका अनुभव रमन के साथ हो सकती थी घटना क्योंकि उसी कीमत के आदमी जिसके बुद्ध या महावीर लेकिन वो नहीं हो सका क्योंकि कोई आदमी नहीं उपलब्ध हो सका कृष्ण उसके विरोध में है इसलिए कोई कोई सवाल उठता नहीं पश्चिम में भी चेन है पश्चिम में भी फकीरों की चेन है जिसे जीसस की चेन चली थोड़े दिन तक फिर उस चेन का द्वार बंद हो गया उसके बाद दूसरी चेन चली है हां ना अभी है ना जिससे कि एक आठ जर्मनी में हुआ तो अद्भुत कीमत का आदमी हुआ लेकिन शिक्षक नहीं हजार संभावनाएं इकट्ठी हो तब कहीं एक चेन गति पकड़ती नहीं जो नहीं पकड़ती एक हार्ट बहुत कीमत का आदमी जीसस की कीमत का आदमी लेकिन चेन नहीं पकड़ सकी क्योंकि वो कोई शिक्षक नहीं वो बातें कहता है वो बेबूझ हो जाती है वो समझा नहीं पाता और बातें बेबूझ हैं समझाने की बहुत समझ ना हो तो उनको समझाया नहीं जा सकता एकदम कंट्राडिक्टरी बातें बहुत समझ हो तो ही उनको कंट्राडिक्शन को मिटाया जा सकता है और समझ के करीब लाया जा सकता है वो में हुआ जर्मनी में वो भी चेन बन सकता था लेकिन नहीं बन सका कैथोलिक चेन कुछ अर्थों में जिंदा धीरे दीर धीरे चल रही है लेकिन कोई बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं है जो कि उसको गति दे सके सब चेन धीरे धीरे मर जाती है जैसे जापान में जेन की चेन चलती है उसमें अभी भी एक प्रतिभाशाली आदमी था सुजुकी लेकिन वो मर गया उसने बड़ी कोशिश की कि वो गति दे दे लेकिन वो गति नहीं हो पाई और फिर होता क्या है कठिनाई क्या होती है जब कोई महापुरुष एक एक श्रृंखला को जन्म दे जाता है तो अगर उसके पास बहुत छोटे मोटे लोग इकट्ठे हो जाएं और वे उसकी दावेदार हो जाएं तो दोहरा नुकसान पहुंचता है वे तो खुद चला नहीं सकते कुछ सिर्फ मार सकते दूसरा नुकसान यह पहुंचता है कि कोई अगर प्रतिभाशाली व्यक्ति उस चेन में पैदा भी हो जाए तो उसे चेन के बाहर कर देते हैं वो फौरन वो जो ना समझो कि भीड़ है वो उसे एकदम बाहर कर देती है असल में जीसस यहूदी चेन का हिस्सा हो सकता था तो यहूदियों के तीर्थंकर हुए बहुत अद्भुत खुद जान था जिसने जीसस को बपतिस्मा दिया वो बड़ा कीमती व्यक्ति था जीसस की कीमत का आदमी था और उसने जीसस को निकट लेके सत्संग दिया लेकिन यहूदी भीड़ जीसस को बर्दाश्त नहीं कर सकी इतने कीमती आदमी को तो उसने भीड़ ने बाहर कर दिया उनको इसलिए यहूदियों का बेटा यहूदियों के बाहर हो गया और ईसाइत शुरू हो गई ईसाइयत अब ईसाइत के बीच जो भी कीमती आदमी पैदा होता है ईसाइयत उसको बाहर कर देती फौरन होता क्या है कि वो जो भीड़ ना समझो की इकट्ठी हो जाती है वो फिर किसी प्रतिभा को बर्दाश्त नहीं करती और जो प्रतिभा चेन को जिंदा रख सकती है उसको वो बाहर कर देती तब नई चेने शुरू हो जाती सर दुनिया में कोई पचास चेन चली है मरी हैं थोड़ा बहुत चलती हैं टूटती हैं मिट जाती और इसलिए मेरा कहना है कि दुनिया को जितना आध्यात्मिक लाभ पहुंच सकता था इन सब से वो नहीं पहुंच पाया और अब हमें चाहिए कि हम सारी व्यवस्था तोड़ दें संप्रदाय की ताकि प्रतिभा को बाहर निकालने का उपाय भी ना रह जाए कहीं से भी निकालने की बात ही नहीं रह जाती अब जैसे मैं मानता हूं कि अब किसी भी किसी भी जैसे थियोसॉफी की चेन थी बड़ी कीमती चेन थी बिलवेटस्की ने शुरू किया मूर्ति तक वो आई लेकिन मूर्ति इतना ज्यादा बोल्ड साबित हुए इतने साहसी कि थियोसोफिस्टी बर्दाश्त नहीं कर सके तो थियोसोफिस्टों ने तो बाहर मूर्ति को कर दिया थियोसोफिस्ट चेन मर गई वो मर गई इसलिए कि जो कीमती आदमी उसको आगे गति दे सकता था उसको तो बाहर निकाल दिया अगर दुनिया से संप्रदाय मिट जाए सीमाएं मिट जाए तो विस्फोट ज्यादा व्यापक हो सकता है विस्फोट छू नहीं पाता इस मकान में आग लगी तो पड़ोस के मकान में इसलिए आग लग सकती है वो इससे जुड़ा हुआ है और अगर बीच में एक गली है तो नहीं लग सकती गैप है बीच में अब अगर रमन पैदा भी हो जाए तो ईसाई से उनका कोई संबंध नहीं जुड़ता चूंकि गैप है मकान अलग अलग ही तो चेन बहुत दफे पैदा होती है श्रृंखला आग की लेकिन अलग अलग टुकड़े बनाकर रखे हुए वो उसी में भटक के मर जाती है बाहर जाने का उपाय नहीं और दोबारा अगर कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति हो तो वो खुद ही भीड़ जो है घरों घरों की, वो उसे निकाल बाहर कर देती, हमारे में इसे रहने नहीं देना ये आग लगवा देगा उसको फिर नया घर बनाना पड़ता है और नया घर मुश्किल पड़ता है मुश्किल पड़ने का मतलब यह होता है कि वो मुश्किल से जिंदगी भर में थोड़े बहुत लोग इकट्ठे कर पाता है और फिर उसके साथ यही होता है तो अब तक आध्यात्मिक जगत में जो जो नुकसान पहुंचता रहा है मनुष्य को वो इसलिए पहुंचता रहा है कि संप्रदाय हैं सीमाएं हैं वो बहुत सख्त और मजबूत हो जाती हैं पच्चीस तीर्थंकर पैदा हो सकता है निरंतर इसमें कोई कठिनाई नहीं छब्बीस मा होगा इसमें कोई सवाल ही नहीं कोई सीमा नहीं कोई संख्या नहीं महावीर का कुछ काम बाकी रहे तब पच्चीस मा <laughs> काम तो खत्म होते ही नहीं यहाँ महावीर का थोड़ी कोई काम है महावीर का कोई काम नहीं है काम तो यहाँ अज्ञान और ज्ञान की लड़ाई का है काम तो यहाँ मूर्छा और मूर्छा का महावीर का थोड़ी कोई काम उसमें भी हुए हैं मोहम्मद के बाद हाँ ना मोहम्मद के बाद बहुत लोग हुए लेकिन उनको निकाल दिया उन बाहर जैसे बाज़ीद हुआ बाहर निकाल दिया फॉरन जैसे कि मंसूर हुआ तो गर्दन उड़ा दी उसकी तो मोहम्मद के बाद जो भी कीमती आदमी हुए वो अलग हिस्सा हो गया सूफियों का वो एक अलग ही टुकड़ा हो गया वो उसको, उसको मुसलमान फिक्र नहीं करता उसके मानने की वो उसको फौरन अलग कर देंगे वो कीमती जो आदमी हुआ वो अलग हो जाएगा और फिर सूफियों में भी सिलसिले बढ़ते चले जाएंगे जैसे कि मंसूर हुआ तो मंसूर को जो मानने वाला है वो अगर उसके बीच में कोई आदमी पैदा हुआ जो मंसूर सूफी किसे कहते हैं सूफी मुसलमानों के बीच में क्रांतिकारी रहस्यवादियों का वर्ग है जैसे कि बौद्धों में जैन फकीरों का वर्ग है ऐसा वो वर्ग है जैसे यहूदियों में हसीद फकीरों का वर्ग है ये सब बगावती लोग हैं जो परंपरा में पैदा होते हैं लेकिन इतने कीमती हैं कि उनको बगावत करनी पड़ती है, जैसे कि मोहम्मद के पीछे नियम बना कि एक ही अल्लाह है और उस अल्लाह का एक ही पैगंबर है मोहम्मद सूफियों ने कहा कि एक ही अल्लाह है ये तो बिल्कुल सच है लेकिन एक ही पैगंबर नहीं है मोहम्मद पैगंबर बस झगड़ा शुरू हो गया सूफियों ने कहा पैगंबर हजार ईश्वर एक है तो ठीक है तो मुसलमान जब मस्जिद में नमाज पढ़ता है तो वो कहता है एक ही परमात्मा है और एक ही उसका पैगंबर मोहम्मद सूफी भी मस्जिद में नमाज पढ़ता है लेकिन वो कहता है एक ही परमात्मा है लेकिन पैगंबर तो हजार्बर का क्या हिसाब है संदेश लाने वाले तो हजार लेकिन ये मुसलमान है इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि ये कहता महावीर भी ठीक बुद्ध भी ठीक जीसस भी ठीक ये सभी पैगंबर हैं इसमें कोई, कोई इसमें कोई बाधा नहीं है एक की भी खबर लाने वाले अनेक लोग हैं मगर ये मुसलमान की बर्दाश्त के बाहर है अभी मैंने एक किताब को मेरा वक्तव्य था वो छपा तो उसमें मैं महावीर के साथ मोहम्मद और ईसा का नाम लिया तो एक बड़े जैन मुनि है जिनके बहुत भक्त हैं उनको किताब की उन्होंने उसे उठाकर फेंक दिया और कहा कि मोहम्मद का नाम और महावीर के साथ कहा मोहम्मद और कहा महावीर महावीर सर्वज्ञ तीर्थंकर और मोहम्मद साधारण अज्ञानी उसको कहा इसका मेल बिठाते दोनों का नाम साथ ले दिया यही पाप हो गया फिर उनका इसको मैं पढ़ ही नहीं सकता आगे तो वो मोहम्मद मानने वाला भी कहेगा ना कि महावीर को ना मोहम्मद के साथ ले दिया कहा मोहम्मद पैगंबर हो कहा महावीर क्या रखा महावीर में तो वो जो सूफी कहेगा कि सब पैगंबर उसी के वो बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा अज्ञानियों की भीड़ में ज्ञान सदा बर्दाश्त के बाहर है इसलिए कठिनाई हो जाती है और श्रृंखलाएं चलती हैं और मर जाती हैं अब तक कोई श्रृंखला ऐसी नहीं बन पाई आपका मानना ये सबकी चेतना सारीखी है, या सब को साथ नहीं, करना है नहीं नहीं सबको साथ करना ही नहीं सबकी सरीखी है वो साथ है ही चेतना बिल्कुल सरीखी साथ करने का सवाल ही नहीं साथ करके तो तो भी क्या फायदा जरा भी नहीं जरा भी नहीं उनकी चेतना बिल्कुल सरीखी है अभिव्यक्ति बिल्कुल अलग अलग होने ही वाली है मोहम्मद मोहम्मद है महावीर महावीर ना अभिव्यक्ति अलग अलग होगी मोहम्मद जो बोलेंगे वो मोहम्मद का बोलना है अपनी भाषा होगी अपनी परंपरा के शब्द होंगे महावीर के अपनी भाषा होगी अपनी परंपरा के शब्द होंगे अभिव्यक्ति अलग अलग होगी अनुभूति बिल्कुल एक है सबकी एक अभिव्यक्ति है उनके सुनने वाले वो साधना में लग जाते हैं आप में तो सब अभिव्यक्तियां तो आपके सुनने वालों का क्या हम्म सुनने वालों को बड़ी कठिनाई है मेरे मेरे सुनने वालों को बड़ी कठिनाई क्योंकि अगर मैं कोई एक ही बात कहता कभी तब तो बहुत आसान था मेरे पीछे चलना एक तो पहली बात मैं पीछे नहीं चलाना चाहता तो जरूरत ही नहीं पीछे चलने की मेरे दूसरी बात यह है कि मैं चीजों को इतना आसान भी नहीं बना चाहता जितनी की आसान बना के नुकसान हुआ है संप्रदाय इसीलिए बने तो मैं तो उन सारी धाराओं की बात करूंगा और उन सारे नियमों की बात करूंगा उन सारी पद्धतियों की उन सारे रास्तों की जो मनुष्य ने कभी भी अख्तियार किए हैं शायद इस तरह की कोशिश कभी भी नहीं की गई रामकृष्ण ने थोड़ी सी कोशिश की थी लेकिन रामकृष्ण समझाने में बिल्कुल असमर्थ थे तो रामकृष्ण ने सभी साधना पद्धतियों का प्रयोग किया और इस नतीजे पहुंचे कि सब रास्ते अलग हैं की चोटी पर सब एक हो जाते लेकिन उनके पास कोई नहीं था उपाय कह सकते फिर उन्होंने जो साधन पद्धतियां भी अख्तियार की थी वो भी बंगाल में जो उन्हें उपलब्ध थी सारे जगत के बाबत उनका विचार भी उतना विस्तीर्ण नहीं था मैं तो एक प्रयोग करना ही चाहता हूं कि सारी दुनिया में अब तक जो भी किया गया है परम जीवन के पानी की दिशा में उस सबकी सार्थकता को एक साथ इकट्ठा लिया निश्चित में कोई संप्रदाय नहीं बना सकता लेकिन मैं चाहते हूं कि संप्रदाय मिट जाए मैं अनुयायी भी नहीं बना सकता क्योंकि मैं चाहते हूं कि अनुयायी हो ही ना चाहे मेरी यह है कि मनुष्य ने जो अब तक खोजा है जो इस तरह बिखर गया है और ऐसा मालूम होता है कि उल्टा बिखर गया है वो एकदम निकट आ जाए इसलिए मेरी बातों में बहुत बाद विरोधाभास मिलेंगे क्योंकि मैं कभी किसी मार्ग की बात जब कर रहा होता हूं तो उस मार्ग की बात कर रहा होता हूं जब दूसरे मार्ग की बात कर रहा होता हूं तो उस मार्ग की बात कर रहा होता हूं और इन दोनों मार्गों पर अलग अलग वृक्ष मिलते हैं अलग अलग चौराहे मिलते हैं इन दोनों मार्गों पर अलग अलग मंदिर का आवास है इन दोनों मार्गों पर अलग अलग रास्ते की अनुभूतियां हैं अलग अलग रास्ते की अनुभूतियां अलग अलग हैं, परम अनुभूति समान तो वो तो मैं जिंदगी भर जब बोलता रहूंगा धीरे धीरे जब तुम्हें सब साफ हो जाएगा तो मैं हजार रास्तों की बातें कर रहा हूं तब तुम्हें ख्याल में आएगा और फिर तुम्हें जो ठीक लगे रास्ता उससे तुम चले जाना लेकिन एक फर्क पड़ेगा मेरी बात सोच के समझ के जो गति करेगा उसे एक फर्क पड़ेगा कि वो किसी भी रास्ते पे जाए जो उसे अनुकूल हो लेकिन वो दूसरे की दुश्मनी की बात नहीं करेगा क्योंकि वो इतनी कहेगा कि मेरे लिए अनुकूल है यही रास्ता सत्य है ऐसा नहीं ये रास्ता मेरे लिए अनुकूल है इतना ही सत्य पड़ोस के लिए दूसरा रास्ता अनुकूल हो सकता है तब ये हो सकता है कि पति फकीर मुसलमान सूफियों को मानता हो पत्नी मीरा के रास्ते पर जाती हो बेटा हिंदू हो कि जैन हो कि बौद्ध हो तभी परम स्वतंत्रता हो रास्तों की और हर घर में रास्तों के बाबत थोड़ा सा परिचय हो ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए रास्ता चुन सकेगी उसके लिए क्या उचित हो सकता है उसके अनुकूल क्या हो सकता है अभी क्या कठिनाई एक आदमी जैन घर में पैदा हो जाता है और हो सकता है महावीर का रास्ता उसके लिए अनुकूल ही नहीं है बिल्कुल ही अनुकूल नहीं है और वो कभी कृष्ण के रास्ते पर नहीं जाएगा जो कि उसके लिए अनुकूल हो सकता था एक आदमी कृष्ण के मानने वाले घर में पैदा हो गया तो वो महावीर के बाबत कभी सोचेगा नहीं और हो सकता उसे कृष्ण का रास्ता बिल्कुल अनुकूल नहीं और वो महावीर के रास्ते से जा सकता था तो मेरा काम ही यह है इतना भी काम अगर पूरी जिंदगी में हो जाए कि मैं सारे रास्तों को निकट खड़ा कर सकू एक पर्सपेक्टिव में एक दृष्टि में वो दिखाई पड़ने लगे एक झलक में आदमी उन्हें देख सके पहचान सके और निष्पक्ष होकर सोच सके और फिर अपनी स्थिति के साथ तौल कर सके कौन सा रास्ता मेरे लिए लेकिन तब वो दूसरे की दुश्मनी नहीं है तुमने जो कपड़े पहने हुए हैं वो तुम्हारी मौज है रास्तों का भी विश्लेषण किसी वक्त हो सकता करना है जरूर करना जरूर करना ऐसे तो होते ही चला जाता है जैसे महावीर की मैंने बात की तो उसमें महावीर के रास्ते का पूरा विश्लेषण हो जाएगा कल मोहम्मद की बात करूंगा तो उनका हो जाएगा परसों क्राइस्ट की बात करूंगा तो उनका हो जाएगा कृष्ण की करूंगा तो उनका हो जाएगा वो होता चला जाएगा व्यक्तियों को चुन के भी मैं बात कर लेना चाहता हूं और फिर शास्त्र को चुनके भी बात कर लेना चाहता हूँ गीता को कुरान को बाइबल को उनको भी चुनके बात कर लेना चाहता हूँ अगर एक पूरी जिंदगी में इतना भी काम हो सके तो बड़ा तरप्तीदायी तब तो एक निवेदन है क्योंकि जिंदगी सीमित है आप ज़िंदगी के बारे में नहीं जानते कि आपके रहता है कहीं ऐसा ना हो कि जो कुछ आप सोच रहे वो अधूरा इस वजह से किसी दूसरे को भी देने वाली बात याद आपके ध्यान में रखनी ठीक कहते हैं ये तो आप ठीक कहते हैं यह भी बात ठीक है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं और यह भी बात ठीक है कि इतना बड़ा काम है उसे एक आदमी जिंदगी में कर पाए ना कर पाए भरोसा एक ही कि काम में मेरा कोई स्वार्थ नहीं है अगर जिंदगी की मर्जी होगी तो पूरा काम ले लेगी मर्जी नहीं होगी तो नहीं लेगी यानी उस, उस मुझे कोई जिद भी नहीं कि वो पूरा होना ही चाहिए जिद्दगी भी क्या बात है वो पूरा होनी चाहिए भी कोई बात नहीं है और आप जो कहते हैं वो ठीक ही कहते हैं पर वो भी इन्ही लोगों में से धीरे धीरे जो मेरे करीब आते हैं वे लोग खड़े हो सकेंगे जो थोड़ी साधना में गति करें तो निश्चित ही उनसे काम लिया जा सकता है उनसे काम लिया जा सकता है और वो भी जिंदगी को लेना होगा तो ही उसको भी उसको भी मेरे मन में कल के लिए भी हिसाब नहीं है यानी जब आप मुझसे बात करते हैं तो मैं कहता हूं लेकिन मेरे मन में कल का भी हिसाब नहीं है कल आएगा तो जो काम जिंदगी को लेना होगा वो ले लेगी और नहीं लेना होगा तो तो ठीक है कल नहीं आएगा इसमें मेरा कोई आग्रह जरा भी नहीं इसलिए अत्यंत निश्चिंत हूं कोई तनाव भी नहीं है उसका अब जैसे महावीर के संबंध में यह कह रहा हूं ये मैं कभी बैठ के सोचा नहीं हूं आपसे बात हो रही तो सोचता चलता हूं कल क्राइस्ट के बाबत क्या कहूंगा मुझे खुद पता नहीं है सोचता चलूंगा इधर मेरी अपनी भीतरी जो स्थिति है वो यह है कि बिल्कुल छोड़ा हुआ हूं और जहां परमात्मा ले जाए जहां बहा दे और जो करवा ले और न करवाना हो तो उसकी मर्जी उसमें भी मेरी तरफ से कोई कोई आग्रह नहीं किसी तरह का और उसे काम लेना होता है तो वो हजार तरह से काम ले लेता है उसके उपयोग का है तो हजार तरह से वो पूरा करवा लेता है और आप जो कहते हैं वो भी ठीक कहते हैं कुछ लोग तैयार भी करवा ले सकता है वो भी उसके हाथ की बात है फिर बात कर फिर। बोला कि इसलिए मैं नहीं चले ऐसा संप्रदाय नहीं रहे तो आपका जो वादा है कि अधम को मैं सामने पेश करूंगा तो संप्रदाय तो फ्री रहेगी जो धर्म धर्म को आदमी नया ढंग से पकड़ेगा और फैमिली के अंदर हर धर्म वाले आदमी होंगे आप इसे नहीं सोचते कि कोई इस सब धर्म का कोई नया स्वरूप एक आ जाए अपने तो आप, तो आप आ जाएगा इसके ऊपर आप जोर क्यों नहीं जाएगा अपने आप आ जाएगा अगर हम सब धर्मों को समझने की सदबुद्धि में आ जाए तो अपने आप आ जाएगा उस पर जोर देने की जरूरत नहीं है यानी अभी तक जो झगड़ा है वो इसी बात का है कि प्रत्येक धर्म वाला समझता है कि सत्य का मेरा ठेका है और बाकी सब असत्य है अगर मैं सबके भीतर सत्य को तुम्हें तो बता सकूं तो ये बात टूट जाती है इसको जोर देने की जरूरत नहीं ये तो तुम सुनते सुनते टूट जाएगी सुनते सुनते तुम उस जगह पहुंच जाओगे तुम्हें कहना मुश्किल हो जाएगा कि मैं हिन्दू हूं कि मैं मुसलमान हूँ कि ईसाई हूं अगर तुम सुनते सुनते न पहुंच जाओ और मुझे जोर देना पड़े तो वो जोर तो जबरदस्ती हो जाएगी यानी मेरा कहना यह है कि अगर मेरी बात सुनते सुनते ही तुम कहीं पहुंच गए तो ठीक अब पीछे से जोर भी देना पड़े तो फिर तो ठीक नहीं आप आप तरीके से ठीक मगर भविष्य में रहता भी है कि आदमी ये बाजू कन्वर्ट हो जाए। किस बाजू ये बाजू की संप्रदाय नए ढंग से पकड़े तो आपका कहना ठीक है आप उस से सोच सकते हैं नए ढंग से पकड़ा ही अगर तो नया ढंग क्या है मेरा की पकड़े ना समझे ना मेरी बात यानी मेरा कहना यह जब तक पकड़ता है तब तक पुराना ढंग नहीं पकड़ता तो ही नया ढंग है और मेरी बात सुन तो सुन तो उसकी पकड़ छूट जाए क्लिंगिंग छूट जाए तो बात खत्म हो गई भय तो सदा है जो तुम कहते हो भय तो सदा है भय इसलिए सदा है कि लोग भयभीत है और कोई कारण नहीं तो उनको सब जगह भय दिख जाता है भय चित्त में है तो सब जगह भय दिखता है भय चित्त में ना हो तो फिर कहीं भय नहीं दिखता है क्या मनुष्योपी दृष्टि से पशु हिंसा है? Hmm, हम्म है प्रश्न बहुत बढ़िया है hmm. क्या मनुष्य उपयोगी दृष्टि से पशु हिंसा न्याय है सिर्फ मनुष्य उपयोगी दृष्टि से ही न्याय नहीं है और सब दृष्टि से न्याय हो सकती है पशु हिंसा जो है वो सिर्फ मनुष्य उपयोगी दृष्टि से ही न्याय नहीं है बाकी सब दृष्टि से न्याय है इसलिए मनुष्य से नीचे के तलों पर हम पशु हिंसा को अन्याय नहीं कहते और न कह सकते उस तल पर जीवन ही सब कुछ है और जीवन के लिए जो भी किया जा रहा है वो सब ठीक है पशु और मनुष्य में फर्क ही क्या है पशु और मनुष्य में फर्क एक ही है कि मनुष्य सचेत हुआ है जागृत हुआ है स्वचेतन हुआ है सेल्फ कॉन्सियस हुआ है उसने चीजों में देखना शुरू किया है उसके लिए भोजन इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना भोजन का साधन महत्वपूर्ण है एक बार वो भोजन से चूक सकता है लेकिन मनुष्यता से नहीं चूक सकता मनुष्य होने का मतलब यह है कि मनुष्यता कुछ इतनी कीमती चीज हो गई है मैंने कहानी पढ़ी है हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ एक गांव में उपद्रव हो गया दंगा हो गया एक परिवार भागा पति है उसकी पत्नी है एक बच्चा साथ है दो बच्चे कहीं खो गए गायें थी भैंसें थीं वो सब खो गईं सिर्फ एक गाय साथ में बचा पाए लेकिन उस गाय का छोटा बछड़ा था वो भी खो गया वो सब जंगल में छिपे दुश्मन आसपास मसाले दिखाई पड़ रही हैं कहीं पता न चल जाए वो बच्चा रोना शुरू करता है वो माँ घबरा जाती है वो पहले उसका मुंह बंद करती है वो उसे दबाती है रोकती लेकिन वो जितना दबाती है उतना रोता है फिर वो माँ और बाप उसकी गर्दन दबा देते की जान बचाने के लिए कोई उपाय नहीं वो अगर चिल्लाता है तो अभी दुश्मन आवाज सुन लेगा और मौत हो जाएगी उसकी गर्दन दबा देते लेकिन तभी उस गाय के गायछड़ी की आवाज कहीं दूसरे दरख्तों के पास से सुनाई पड़ती और वो गाय जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उस गाय को चिल्लाते सुनकर दुश्मन पास आने लगता है बच्चे की गर्दन दबानी आसान थी गाय की गर्दन भी नहीं दबती गाय को मारो कैसे कोई उपाय भी नहीं मारने का तो वो औरत अपने पति से कहती है कि तुमसे कितना कहा कि इस हैवान को साथ मत ले चलो वो औरत अपने पति से कहती तुमसे कितना कहा कि इस पशु को साथ मत ले चलो मुश्किल में डाल दिया है और वो पति कहता है कि मैं ये विचार कर रहा हूं कि पशु कौन है हम या, या ये गाय <laughs> पशु कौन है हमने अपने बच्चे को मार डाला है अपने को बचने के लिए है। तो हैवान कौन है मैं इस चिंता में पड़ गया हूं वो दुश्मनों की मसाले करीब आती चली जाती है वो गाय भागती है क्योंकि उसी तरफ उसके बछड़े की आवाज आ रही है वो दुश्मनों के बीच घुस जाती है लोगों से आग लगा देते हैं वो जल जाती लेकिन बछड़े के लिए चल जाती रहती है तो वो पति कहता है कि मैं पूछता हूं कि पशु कौन आज मेरी दफे पहली दफे जिंदगी में ख्याल उठा कि किसको मनुष्य कहें किसको हम पशु कहें सवाल बड़ा बढ़िया है यह पूछता मनुष्य उपयोगी दृष्टि से शायद उसका ख्याल यह है कि मनुष्य के लिए जरूरी है कि वह पशुओं को मारे नहीं तो मनुष्य बच नहीं सकेगा एक अर्थ में यह बात बिल्कुल ठीक है यह इस अर्थ में ठीक है कि मनुष्य अगर शरीर के तल पर ही बचना चाहता हो तो शायद पशुओं को मार ही मारता ही रहे लेकिन मनुष्य अगर मनुष्यता के आत्मक तल पर बचना चाहता हो तो पशुओं को मार के तो कभी नहीं बच सकता वो तो असंभव है एक बार हमें यह ख्याल में आ जाए कि देहधारी मनुष्य को बचाना है सिर्फ उसके शरीर को बचा लेना है या मनुष्यता को बचाना है अधेहधारी मनुष्यता को तो सवाल बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे देहधारी मनुष्य को बचाते हैं तो हम हैवान से ऊपर नहीं है पशु से ऊपर नहीं और अगर हम उसके भीतर की मनुष्यता के बचाने के लिए कुछ सोचते तो शायद पशु हिंसा किसी भी तरह समर्थन नहीं की जा सकती लेकिन कहा जाएगा फिर आदमी बचेगा कैसे आदमी बचने के उपाय खोज लेता है जैसे उसका बचना मुश्किल में पड़ जाए सिंथेटिक फूड्स बनाए जा सकते हैं समुद्र के पानी से जितना पृथ्वी भोजन देती है करोड़ गुना भोजन निकाला जा सकता है हवाओं से सीधे भोजन पाया जा सकता है एक बार यह तय हो जाए कि मनुष्यता मर रही है तो फिर हम मनुष्य को बचाने के हजार उपाय खोज सकते हैं ये तय न हो तो फिर ठीक है फिर हम मनुष्य को बचा लेते हैं देहधारी दिखाई पड़ने वाले लेकिन भीतर कुछ गहरा तत्व खो जाता है वो गहरा तत्व तभी खो जाता है जब हम जब हम किसी को दुख देने को तत्पर और उत्सुक हो जाते हैं किसी को दुख देने का जो भाव है वही हमें नीचे गिरा देता है तो किसी को हम दुख दें और मनुष्य बने रहें इन दोनों बातों में कठिनाई है यह बात सच है कि आज तक ऐसी स्थिति नहीं बन सकी कि एकदम से मानसाहार बंद कर दिया जाए एकदम से पशु हिंसा बंद कर दी जाए तो आदमी बच जाए लेकिन नहीं बन सकी तो इसलिए नहीं बन सकी कि हमने उस बात को ख्याल में नहीं लिया अन्यथा बन सकती है कोई कठिनाई नहीं है और आने वाले दो चार सौ वर्षो में बन सकती है क्योंकि अब हमारे पास वो वैज्ञानिक साधन उपलब्ध हो गए हैं जिनसे पशुओं को मारने की कोई जरूरत नहीं उसके बिना काम चल सकता है अब तो जिसको हम कहें कृत्रिम मांस भी बनाया जा सकता है आखिर गाय घास खा के करती क्या है घास खा के मांस बनाती है मसीन क्यों नहीं हो सकती जो घास खाए और मांस बनाए इसमें कोई कठिनाई नहीं है दूध कृत्रिम बन सकता है मांस कृतिम बन सकता है सब कृतिम बन सकता है जब सब बन सकता है तो अब मैं कहता हूं कि अतीत की बात मैं छोड़ देता हूं जबकि सब नहीं बन सकता था लेकिन अब जबकि सब बन सकता है तो मनुष्य के सामने एक नया चुनाव फिर खड़ा हो गया है और वो चुनाव है यह अब जब सब बन सकता है तब पशु हिंसा का क्या मतलब पीछे कठिनाइयां थी आदमी को बचाना भी मुश्किल था यह भी मैं समझता हूं शायद अतीत में आदमी नहीं बचाया जा सकता था शरीर ही नहीं बचाया जा सकता तो जब शरीर ही नहीं बचता तो आत्मा क्या बचाते आप शरीर बिल्कुल सारभूत था जिसे बचाएं तो बीचे आत्मा भी बन सकती है मनुष्यता भी बन सकती है शरीर नहीं बचाया जा सकता था इसलिए बुद्ध ने थोड़ी सी समझौता किया समझौता यह किया कि मरे हुए पशु का मांस खाया जा सकता है यह समझौता सिर्फ उस स्थिति का समझौता था समझौता विचारपूर्ण था लेकिन इस कारण बुद्ध पशु जगत से संबंध स्थापित करने में असमर्थ हो गए जिससे मैंने पीछे कहा महावीर समझौते के लिए राजी नहीं हुई उसका कारण यह नहीं था उसका कारण कुल इतना था कि अगर पशु जगत तक संदेश पहुंचाना था तो यह समझौता नहीं माना जा सकता बुद्ध ने समझौता माना कि मरे हुए जानवर को खाया जा सकता है लेकिन बड़ी मुश्किल हो गई क्योंकि आदमी को समझौते देना बहुत महंगा है आज चीन में जापान में सब दुकानों पे लगा रहता है कि यहां मरे हुए जानवर कई मांस मिलता है जैसे हमारे यहां लिखा रहता है यहां सब शुद्धगी मिलता है प्लांट लाइफ और पशु लाइफ में फिर क्या जी गहरे में प्लांट लाइफ और पशु लाइफ में क्या अंतर अंतर बहुत है अंतर बहुत है पशु विकसित है बहुत विकसित है पौधे से बहुत विकसित है विकास के दो हिस्से उसने पूरे कर लिए एक तो पौधे में गति नहीं मूवमेंट नहीं थोड़े से पौधों को छोड़कर जो पशुओं और पौधों के बीच में यात्रा के कुछ पौधे हैं जो जमीन में चलते हैं जो जगह बदल लेते हैं जो आज यहां हैं तो कल सरक जाएंगे थोड़ा साल भर बाद आप उनको उस जगह ना पाएंगे जहां साल भर पहले पाया था साल भर में वो यात्रा कर लेंगे थोड़ी सी और वो पौधे सिर्फ बहुत दलदली जमीन में होते हैं जैसे अफ्रीका के कुछ दलदलों में पौधे होते हैं जो रास्ता बनाते हैं अपने चलते हैं जो अपने भोजन की तलाश में इधर उधर जाते हैं नहीं तो पौधा ठहरा हुआ है ठहरे हुए होने के कारण बड़े गहरे बंधन उस पर लग गए हैं ठहरे हुए होने के कारण वो कोई खोज नहीं कर सकता किसी चीज की जो आ जाए बस वही ठीक है उसके अन्यथा कोई उपाय नहीं है उसके पास पानी नीचे हो तो ठीक है हवा ऊपर हो ठीक हो सूरज निकले तो ठीक नहीं तो गया हो तो ये जो उसकी जड़ स्थिति है ठहरी हुई उसमें प्राण तो प्रकट हुआ है जैसा पत्थर में उतना प्रगट नहीं हुआ है वैसे पत्थर भी बढ़ता है बड़ा होता है और दुख की भी संवेदना पत्थर को किसी तल पर होती है लेकिन पौधे को दुख की संवेदना बहुत बढ़ गई है चोट भी खाता है तो दुखी होता है शायद प्रेम भी करता है शायद करुणा भी करता है लेकिन बंधा है जमीन से तो परतंत्रता बहुत गहरी है तो उस परतंत्रता के कारण चेतना जितनी विकसित हो सकती है अभी हमें ख्याल में नहीं कि मूवमेंट से चेतना विकसित होती है जितनी हम गति कर सकते हैं जितनी स्वतंत्रता से उतनी चेतना को नई चुनौतियां मिलती हैं नए अवसर नए मौके नए दुख नए सुख उतनी चेतना जगती है नए का साक्षात्कार करना पड़ता है वृक्ष के पास उतनी चेतना नहीं तो वृक्ष करीब उस हालत में है जिस हालत में आप भी क्लोरोफॉर्म में हो जाते हैं। उस हालत में है वृक्ष की चेतना जैसे कि एक जानवर को क्लोरफार्म दे दें एक आदमी को क्लोरोफॉर्म दे दें तो जिस वक्त क्लोरोफॉर्म दस मिनट आप बेहोश हो उस वक्त आप वृक्ष की स्थिति में आप मूव नहीं कर सकते हाथ नहीं उठा सकते चल फिर नहीं सकते कोई गर्दन काट जाए तो कुछ नहीं कर सकते तो प्रकृति उतनी ही चेतना देती है जितना आप कर सकते हो अगर पौधों को इतनी चेतना दे दी जाए कि उसकी कोई गर्दन काटे वो उतना ही दुखी हो जितना आदमी होता है तो पौधा बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा क्योंकि गर्दन तो कोई रोज काटेगा उसकी इसलिए इतनी मूर्छा चाहिए क्लोरोफॉर्म वाली कि कोई गर्दन भी काटे तो भी चले पशु पौधे के आगे का रूप है जहां पशु ने गति ले ली अब उसकी गर्दन काटो तो वो उस हालत में नहीं है जिसमें कि पौधा है अब उसकी पीड़ा बढ़ गई संवेदना बढ़ गई उसका सुख भी बढ़ गया है और गति ने उसको विकसित किया है लेकिन पौधा भी एक तरह की निद्रा में चल रहा है सोमनबुलिज्म में है की हालत नहीं है लेकिन एक निद्रा की हालत उसे अपना कोई पता ही नहीं यानी वो जीता है हमेशा चैलेंज और स्टूमुलस और रिस्पॉन्स में जिससे कुत्ता उसको आपने झिड़का तो वो भागता है आपका झड़क नहीं महत्वपूर्ण है उसका भागना सिर्फ रिस्पॉन्स है आपने रोटी डाल दी तो खा लेता है आपने प्रेम किया तो पूछ लाता है उसका जो भी वो कर रहा है कर्म वो कोई भी नहीं करता सिर्फ रिएक्ट करता है सिर्फ प्रतिक्रम करता है कर्म नहीं करता अपनी तरफ से कुत्ता कुछ नहीं करता कोई जानवर नहीं करता अपनी तरफ से बस जो होता रहता है उसमें वो भागीदार होता रहता भूख लगती तो घूमने लगता है प्यास लगती तो घूमने लगता है कोई कुत्ता फास्ट नहीं कर सकता भूख ना लगे तो बात दूसरी तो फिर वो खा नहीं सकता जैसे अगर कुत्ता बीमार है तो फास्ट कर जाएगा फौरन फिर उसने नहीं खाएगा और घास खा के वॉमिट भी कर देगा कुत्ते को अगर खाने की स्थिति नहीं है तो कुत्ता खा नहीं सकता आदमी खाने की स्थिति में नहीं है तो भी खा सकता है कुत्ते को अगर खाने की स्थिति है तो उपवास नहीं कर सकता करना पड़े वो बात दूसरी आदमी पूरा भूखा है तो भी उपवास कर सकता है यानी इसका मतलब यह है कि आदमी एक्ट कर सकता है कुत्ता सिर्फ रिएक्ट करता है कुत्ता सिर्फ प्रतिक्रिया करता है और आदमी कर्म करता है लेकिन सभी आदमी कर्म भी नहीं करते इसलिए बहुत कम आदमी आदमी के हैसियत में है अधिकतम आदमी प्रतिकर्म ही करते हैं यानी किसी ने आपको प्रेम किया तो आप प्रेम करते हो किसी ने गाली थी फिर आप प्रेम करें तो कर्म हुआ किसी ने आपको प्रेम किया और आपने प्रेम किया तो ये प्रतिकर्म हुआ ये वैसे ही जैसे कुत्ता उसको रोटी डालो तो इसमें उसमें कोई बुनियादी फर्क नहीं कोई आदमी आपको गाली देता और आप प्रेम कर सके तो कर्म हुआ तो सड़कने लगे हैं वो जानवर की दिशा में प्रवेश कर रहे हैं कुछ जानवर भी थोड़ा बहुत रिएक्ट करते हैं बहुत थोड़ा कुछ जानवर वे आदमी की दिशा में सड़क रहे हैं कुछ आदमी भी कर्म करते हैं वे और ऊपर की चेतना लोगों की तरफ सरक रहे हैं फर्क है स्वतंत्रता का जितने हम नीचे जाते हैं पत्थर सबसे ज्यादा परतंत्र है पौधा उससे कम पशु उससे कम तथाकथित मनुष्य उससे उस कम महावीर बुद्ध जैसे लोग बिल्कुल कम अगर हम ठीक से समझें तो सारे विकास को हम स्वतंत्रता के हिसाब से नाप सकते हैं और इसलिए मेरा निरंतर जोर स्वतंत्रता पर है कि कौन व्यक्ति कितनी स्वतंत्रता अर्जित करे जीवन में उतनी चेतना की तरफ जाता है और स्वतंत्रता बहुत प्रकार की है बहुत प्रकार की है गति की स्वतंत्रता विचार की स्वतंत्रता कर्म की स्वतंत्रता चेतना की स्वतंत्रता ये सब होनी चाहिए जितनी ये पूर्ण होती चली जाती उतना मोक्ष की तरफ बढ़ा जा रहा है धर्म की भाषा में कहें तो जीवन मुक्त होने की तरफ जा रहा है तो जितना हम नीचे जाते हैं उतना अमुक्त पत्थर कितना अमुक्त है एक ठोकर आपने मार दी तो कुछ भी नहीं कर सकता रिएक्ट भी नहीं कर सकता यानी आप एक ठोकर मार देते हैं तो प्रतिकर्म करने में भी असमर्थ है वो उसको दिल आ जाए किसी की खोपड़ी खोल दे तो भी नहीं कर सकता कुछ लात सह लेता पड़ा रह जाता है जहां पड़ गया वहीं पड़ गया कोई उपाय नहीं है उसके पास तो सबसे ज्यादा बद्ध अवस्था है पत्थर जो है वो बद्ध आत्मा है महावीर जो है वो प्रबुद्ध आत्मा है मुक्त आत्मा है बद्ध होने से और मुक्त होने तक बंधन से और मुक्ति तक की यात्रा है उसी में तल है और मोटी सीढ़ियां हमने बांट ली हैं, लेकिन सब सीढ़ियों पर अपवाद है जैसे समझ लें कि 50 सीढ़ियां हैं और आदमी चढ़ रहे हैं उस पर कोई आदमी पहली सीढ़ी पर खड़ा है कोई आदमी दूसरी सीढ़ी पर खड़ा है कोई आदमी पहली सीढ़ी से उठ गया लेकिन अभी दूसरी सीढ़ी पर पैर रखा नहीं तो बीच में कोई आदमी दूसरी सीढ़ी पर खड़ा है, कोई आदमी तीसरी सीढ़ी पर खड़ा है और कोई आदमी दूसरे और तीसरी के बीच में है अभी अभी पार कर रहा है ना, दूसरी से पैर उठा लिया है तीसरी पे अभी रखा नहीं है तो इस तरह मोटे में देखें तब तो हमको ऐसा लगता है पत्थर है पौधा है लेकिन कुछ पत्थर पौधे की हालत में पहुंच रहे हैं इसलिए कुछ पत्थर जो है वो बिल्कुल पौधे जैसे है उनकी डिजाइन उनके पत्ते उनकी शाखाएं बिल्कुल पौधे जैसे वो पौधे की तरफ बढ़ रहे हैं कुछ पौधे बिल्कुल पशुओं जैसे हैं कुछ पौधे अपना शिकार भी खोजते हैं पक्षी उड़ रहा आकाश में तो वो चारों तब से पंखे बंद कर लेते उसको फांस लेते हैं अंदर कुछ पौधे प्रलोभन भी डालते हैं उनके ऊपर की थालियों पर बहुत मीठा बहुत सुगंधित रस भर लेते हैं ताकि पक्षी आकर्षित हो जाए वो जैसे उसमें बैठते हैं कि चानों तरफ के पत्ते बंद हो जाते हैं कुछ पौधे अपने पत्तों को पक्षियों के शरीर में प्रवेश कर देते हैं और वहां से खून खींच लेते हैं। वो पौधे अब पौधे की हालत में नहीं है वो पशु की तरफ गति कर रहे हैं कुछ पशु मनुष्य की तरफ गति कर रहे हैं इन पशुओं में मनुष्य जैसी बहुत सी बातें दिखाई पड़ जाएंगी जैसे बहुत से कुत्तों में बहुत से घोड़ों में बहुत से हाथियों में बहुत सी गायों में बहुत मनुष्य जैसी बातें दिखाई पड़ जाएंगी जिन जिन जानवरों से मनुष्य संबंध बनाता है उन उन जानवरों से संबंध बनाने का कारण ही यही है सभी जानवरों से मनुष्य संबंध नहीं बनाता जिनको हम पेट एनिमल्स कहते हैं उनसे संबंध बनाने का कारण यही है कि वो कहीं किसी तल पर हमसे मेल खाते हैं कहीं किन्हीं भावनाओं में हमसे उनका मेल लेकिन फिर भी सभी उसी जाति के सभी पशु भी एक तल पर नहीं होते कुछ आगे बड़े होते हैं कुछ पीछे हटे होते हैं एक ये देखने में ऐसा आता है कि जो लोग आमतौर पर नॉन वेजिटेरियन हैं, उनमें ये करुणा की भावना और ये मनुष्यता की भावना देखने में ज्यादा आती है जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में वही लोग मनुष्य की सेवा ज्यादा करते हम इधर हिन्दुस्तान में वेजिटेरियन होते हुए भी हमारे हाँ, तो तो इससे कोई संबंध ही, ही नहीं है का। आप क्या खाते हैं इससे करुणा का संबंध नहीं है आपकी करुणा क्या है इससे आपके खाने का संबंध हो सकता है तो इस मुल्क में जो शाकाहारी है वो जबरदस्ती शाकाहारी है उसके चित्त में साकाहार नहीं है उसके चित्त में कोई करुणा नहीं है फिर मांसाहारी जो है उसके मन की कठोरता बहुत कुछ उसके भोजन उसकी जीवन व्यवस्था में निकल जाती है और वो मनुष्य के प्रति ज्यादा सदैव हो सकता है और आपको वो भी मौका नहीं है आपकी कठोरता निकलने का को कोई मौका नहीं वो मौका सिर्फ मनुष्य की तरफ है यानी मेरा कहना यह है कि एक शाकाहारी आदमी उसमें आधा पाव कठोरता है समझने और एक मांसाहारी आदमी उसमें भी आधा पाव कठोरता है तो मांसाहारी आदमी ज्यादा करुणावान सिद्ध होगा जीवन में बजाय शाकाहारी के क्योंकि वो जो आधा पाव कठोरता है उसकी और दिशाओं में बह जाती है और आपकी आधा का पाव कठोरता को कहीं बहने का उपाय नहीं वो सिर्फ आदमी की तरफ ही बहती वो सिर्फ आदमी को ही चूसती इसलिए पूरब के मुल्कों में जहां शाकाहार बहुत बड़ा शोषण है बड़ी कठोरता है और आदमी आदमी के बीच के संबंध बहुत तनावपूर्ण है और आदमी आदमी के प्रति ऐसा दुष्ट मालूम पड़ता है जिसका हिसाब लगाना मुश्किल है और बाकी मामलू बड़ा हिसाब लगाता है वो कि चींटी पर पैरना पड़ जाए पानी छान के पीता है वो जो कठोरता के बहने के और इतर उपाय थे वो सब बंद हो जाते फिर एक ही रह जाता है वह आदमी से आदमी को उसका संबंध बिगा जाता है तो मेरा कहना है शाकाहार का मैं पक्षपाती हूं इसलिए नहीं कि आप शाकाहारी हों बल्कि इसलिए कि आप करुणावान हो बल्कि इसलिए कि आप उस चित दशा में पहुंचे जहां से जीवन के प्रति कठोरता छीण होती जब कठोरता छीण हो जाएगी आपकी तो वो पशु के प्रति भी छीन होगी मनुष्य के प्रति भी छीन होगी कठोरता तो छीण नहीं होती जन्म के साथ शाकाहारी हो जाता है, तो मुश्किल पड़ जाती इसलिए एक कई हमें दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि जीवन एक तरह की बहुत सी शक्तियों का तालमेल है उसमें अगर कोई भी शक्तियां भीतर पड़ी रह जाती तो मुश्किल पड़ जाती जैसे उदाहरण के लिए इंग्लैंड में भर विद्यार्थियों का कोई विद्रोह नहीं है सारी जमीन पर आज इंग्लैंड अकेला मुल्क है जहां विद्यार्थियों की कोई बगावत कोई उपद्रव नहीं और उसका कुल कारण यह कि इंग्लैंड के बच्चों को तीन घंटे से कम खेल नहीं खेलना पड़ता तीन घंटे कि फुटबॉल इस तरह थका डालते हैं कि जब तीन घंटे में उसकी सारी की सारी जितनी उपद्रव की प्रवृत्ति है वो सब निकास पा जाती वो घर सांतला उठाता इंग्लैंड के लड़के को उपद्रव करने को तो उपद्रव की हालत में वो नहीं जिन मुल्कों में खेल बिल्कुल नहीं है जैसे हमारा मुल्क है जैसे फ्रांस है खेल करीब करीब ना के बराबर है तो उपद्रव बहुत ज्यादा है अब वो अब वो ख्याल में नहीं आता कि उसका एक बैलेंस है उसकी एक नियत व्यवस्था है कि एक लड़के को कितना उपद्रव करना जरूरी चाहे उपद्रव आप व्यवस्था से करवा लें खेल का मतलब है व्यवस्थित उपद्रव उसका और कोई मतलब नहीं लठ मार रहा है गेंद में एक आदमी वो उतना ही जैसा किसी खोपड़ी में मारे उतना ही रस उसमें आ जाता है उसको कोई फर्क नहीं है तो व्यवस्थित उपद्रव अगर करवाते हैं तो उपद्रव कम हो जाएगा और अगर व्यवस्थित उपद्रव नहीं करवाते तो फिर अव्यवस्थित उपद्रव बढ़ेगा और इन सब सबकी भीतर हमारी एक निश्चित मात्रा है जो निकलनी चाहिए एक उम्र में एक उम्र में उसका निकलना बहुत जरूरी है अब जैसे हमारा सारा काम एक आदमी जंगल में लकड़ी काटता है आदमी एक दुकान पर बैठे आदमी से ज्यादा करुणावान हो सकता है उसका कारण है कि काटने पीटने का इतना काम करता है वो कि काटने पीटने की जो वृत्ति है वो रिलीज हो जाती है वो ज्यादा दयालु मालूम पड़ेगा और एक दुकान पर बैठा आदमी काटना पीटना कुछ नहीं हो पाता तो आदमी को जितना काट पीट सकता है उसका उपाय खुश थे वो वो जंगल में भी कर सकता था एक चरवाहा है वो आपको देख रहे भेड़ों को चरा रहा है उसके चेहरे पे एक शांति मालूम पड़ेगी उसका कारण है कि वो जानवरों के साथ जो व्यवहार कर रहा है डंडा मार रहा है गाली दे रहा है कुछ भी कर रहा है जानवर कुछ नहीं कर रहा है वो व्यवहार आप भी करना चाहते हैं लेकिन कोई नहीं मिलता किससे करें पत्नी से करते हैं बेटे से करते हैं नए नए बहाने खोजते हैं कि बेटे का सुधार कर रहे हैं कि ये कर रहे हैं वो कर लेकिन भीतरी कारण बहुत दूसरे है इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि किसान है गांव का वो ज्यादा आपको शांत मालूम पड़ता है उसका और कोई कारण नहीं उसका कारण है कि काट पीट के इतने काम उसको मिल जाते हैं दिन भर में वृक्षों को काट रहा है पौधों को काट रहा है जानवरों को मार रहा है कि वो हल्का हो जाता है इतनी आपको भी मिल जाए तो आप भी हल्के हो जाए ये मिल नहीं पाता तो ये आपको नए रास्ते निकालने पड़ते हैं इसके लिए कोड़ा आप भी किसी को मारना चाहते हैं कैसे मारे तो हमारे मन की जो ये सारी वृत्तियां हैं फिर ये नए रस्ते खोजती हैं ये नए उपाय खोजती हैं और वो नए उपाय और खतरनाक सिद्ध हो जाते हैं इसलिए मेरा कहना है कि वृत्तियां जाननी चाहिए आचरण बदलने का जोर गलत है इसलिए मैं किसी को नहीं कहता कोई शाकाहारी हो मैं कहता हूं अगर मांसाहार करना तो मांसाहार करो इतना कहता हूं कि ये कोई बहुत ऊंची चित्त की अवस्था ना हुई कुछ और ऊंची चित्त की अवस्थाएं जो तुम खोजो उनको खोजने से मांसाहार हो सकता है चला जाए वो ठीक होगा लेकिन मांसाहार चला जाए और आपकी स्थिति वही रहे तो आप दूसरे तरह के मांसाहार शुरू करेंगे जो ज्यादा महंगे साबित होने वाले हैं तो हिंदुस्तान कठोर हो गया है और हिंदुस्तान में जो लोग गैर मांसाहारी है बहुत दुष्ट है हम कहते हैं एक आदमी को कि एक मुसलमान बहुत दुष्ट होता है वो कभी कभी दुष्ट होता है मगर कभी कभी दुष्ट होकर ऐसे हल्का अवशांत होता है ऐसे एक साधारण मुसलमान को लगता है कि दुष्ट होता है लेकिन कभी कभी मौका आता तो ठीक से दुष्टता कर लेता लेकिन फिर रिलीज हो जाता और एक जेनी है मौके नहीं आता कभी दुष्टता करने 24 घंटे दुष्टता करता रहता है फैला हुआ दुष्टता है इंटेंस नहीं है इंटेंस नहीं निकल पाती तो फैल जाती और फैली हुई दुष्टता ज्यादा खतरनाक है कि एक आदमी कभी दो चार साल में एक दफा दुष्ट हो जाए ठीक एक आदमी चौबीस घंटे दुष्ट रहे और चौबीस घंटे शरारत करता रहे कुछ ना कुछ और शरारत ऐसी खोजेगी जिसमें आप उसको कुछ कह भी ना सकते वो ज्यादा ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा इसलिए बड़े आश्चर्य की बात है कि बारबेरियन से जो कच्चे आदमी को खा जाएं लेकिन बड़े सरल है आ, बहुत सरल है एकदम सरल है वो खा जाएं कच्चे आदमी को पकड़ के मगर बड़े सरल है और सरलता बड़े इनोसेंट है आप जाके कारागृह में देखें कैदियों को मैं जब भी कारागृह में गया तो बहुत हैरान हुआ कैदी एकदम सरल मालूम पड़ता है उन लोगों की बजाय जो मजिस्ट्रेट बने बैठे बड़ी हैरानी की बात है एक मजिस्ट्रेट की शकल देखें और उसके सामने कारागृह में जिसको उसने दस साल की सजा दे दी उस आदमी की शक्ल देखें तो आप उस दस साल वाले को ज्यादा इनोसेंट पाएंगे और ये जो मजिस्ट्रेट है कभी चोरी नहीं की कभी हत्या नहीं की बड़ा कठोर मालूम पड़ेगा अब हो सकता है कि दस साल सजा देने में इस आदमी के भीतरी रस कानून तो ठीक है कानून सिर्फ बहाना हो तरकीब हो खूटी हो इस आदमी के भीतरी रस है और आदमियों को सताने का ये उपाय खोज रहा है मनोवैज्ञानिक तो ये कहते हैं कि हर आदमी मजिस्ट्रेट क्यों नहीं होता कुछ आदमी मजिस्ट्रेट होने के लिए आतुर रहते हैं हर आदमी शिक्षक क्यों नहीं होता कुछ आदमी शिक्षक होने के लिए आतुर रहते हैं मनोवैज्ञानिक कहते हैं शिक्षक वो लोग होना चाहते हैं जो बच्चों को सताना चाहते हैं उनके भीतर टार्चर करने की वृत्ति और उनको एक इकट्ठे बच्चे कहां मिलेंगे बहुत मुश्किल है किसी के बच्चे को सताओ तो दिक्कत है अपने को सताओ तो भी दिक्कत है तीस बच्चे मुफ्त मिल जाते तनख्वाह भी मिलती और उनको ढंग से टार्चर कर वो कुछ कर भी नहीं सकते बिल्कुल उनको कुछ। करते। अभी मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इसकी मैं तो ये मानते ही हूं कि दुनिया अच्छी होगी तो पहले आदमी का शिक्षक होने के पहले पूरी साइको अनालिसिस होनी चाहिए ये आदमी को सताने वाला तो नहीं और सौ में सत्तर शिक्षक सताने वाले मिलेंगे यानी जिनको अगर आप शिक्षक न होने देते तो वो और कहीं सताते वो इधर सताएंगे अच्छा दिन भर सता के शिक्षक बड़ा सीधा साधा हो जाएगा जब वो लौटता है घर तो वो बड़ा अच्छा आदमी मालूम पड़ता है तो बच्चों के माँ बाप को बहुत भला आदमी मालूम पड़ता है कितना भला आदमी वो भला आदमी है क्योंकि उसका सब बुरापन तो वो निकाल लेता है पांच घंटे में तो माँ बाप कहते हैं कि तेरा शिक्षक बहुत भला आदमी उसका बेटा कहता कैसे माने तो चौबीस घंटे सतारा और उसके कारण उसके कारण वो दिखाई नहीं पड़ते पड़ती